गुलंदाबंद लाल की जय श्रीनताय गौर हरि गो श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधारमण हरि को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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राघा हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय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 जय जय राधारमण हरिगोविंद बिहारी लाल की जय ओं नमो भगवती पुराण पुरुषोत्तमाय जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनों व्यास यस् कमलगल्पम ममर्तम पाकमृत जगत्प्रिवती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लीकृष्णाक्षं परम धाम जगद्धा नमा तत्दय प्रेरणया प्रवर्तितो हम कोपि प्रवर्तिहम बराकूकोपी तदकमल वंदे श्रीचतन्य अनचरीम चरा कूणयावतीर्ण कलौ समर्पयत मुन्न तोज्वलर स्वभक्तिश्रिय हरिपुरटसुंदरदी सदा हृदय कंद स्फुत शचीनंदन जयता पंगो मौ मंद मतेर्गति मसर्वस्वपुज श्री राधाम मदनमोहन पृथ्वंग गुणवृंदमाधुरी अभीवृंदवन कंजकंदर सहराधिकया सदा सह राधिककया भवान् सदा प्रिययाभ्यस्यभ्रम श्रीराधाणबंधो चरणकमलोकेशादम्या प्रेम सेवा व्रृजचरितढ़लौल्य सा साप्ता यथयत मधुना मानसी मत्सेवा भाव्यां रागार्वपाथजमनचलिम नैतिकौमी नारायण नमस्कृत्य नर चरोत्म देवी नारायणाय नमः तक नमः नाराएणा नमः नाराए नम नमः व्यासाय नमः नमो धर्माय धर्मा नम कृष्णा बेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्म व्यक्षे सनातना वाछाकृ्यस्य पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभो करुणाबुराशे हे रूप दयावलोको हे भट्टुगम सुमते रघुनाथदासजीव मे कुलतमंद मतेर्दयांद्राक् तुलसी यत्र तुलसीकानन पद्मना च पुराण पुराणपठन हरि बोलो बोलशभृंदावन बिहारी लाल की जय श्री प्रियालाल की नुकुंज की अष्टालीन लीला मानसी स्मरण के अंतर्गत आज के प्रसंग में आपकी सायंकालीन रात्रकालीन जो लीला उस रात्रकालीन लीला का यह गायन करने के लिए आठवा जो प्रहर है उस अष्टम प्रहर की लीला जो बारह घड़ी की है उस लीला का पावन स्मरण करने के लिए यहाँ विराजमान श्री प्रियालाल की मानसी सेवा करने का यह सौभाग्य इन बड़भागी जनों के साथ में हमको प्राप्त हुआ अपने आप को धन्य मानते हुए अपनी वाणी को पावन कर रहे हैं श्री रास बिहारी भ्यारी, रास बिहारिन की बिहारी भ्यारी, बिहारिन की यह दिव्य लीला परम परम गूढ़ होकर के विराजमान एक दोहे का प्रायः उच्चारण किया जाता है समाज में सर्वदा कि महली की गति महली जाने का जाने बाहर बाहर और की रहन सहन कहा जाने भेड़ चरावना हाथ ये रस की जो रीति वो रसिक जनों के पास में ही विराजमान है राजकीय महल की शिष्टाचार को जो राजकीय महल में रहे हैं वे ही जानते हैं सामान्य जन उस शिष्टाचार को नहीं जानते उस रहनी को नहीं जानते श्री प्रियालाल की रहनी उनकी प्रीति की जो अपूर्वता है उस प्रीति की अपूर्वता को उनकी सखी गण जैसी जानती हैं कि जहाँ रुख लेकर के ही सर्वदा बोलना जहाँ नैन की कोर से सर्वदा चलना जहाँ प्यारी प्यारे के नेत्र जो हैं उन नेत्रों की भाषा को सहज में समझना मुख देख करके सर्वदा भाव को पहचान लेना ये जो रस की रीति रसकों की वो रसकों की रीति अपूर्व अपूर्व दुर्लभ है श्री प्रियालाल के शैल बिहार शैल लीला की ये दिव्यता दुर्लभता सर्वत्र सर्वत्र प्रसिद्ध है स्कों ने बड़ा सावधान किया एक ओर इसके गाने की चर्चा की गई और दूसरी ओर इससे सावधान रहने की भी मुनादी की गई सावधान रहने की भी जो आदेश हैं, वो आदेश प्रदान किए गए हैं श्री प्रियालाल की लीला इतनी है मधुर कि उसका गायन किए बिना सखी रह नहीं सकती परंतु उसको गोपनी भी में बताया गया तो दो विरोधी बात एक ओर गायन करने का आदेश और दूसरी ओर उसको छिपा के रखने का भी आदेश अधिकार भेद से ये बात दोनों ही समर्थ है श्री अष्टकाली लीला की ये जो गायन किया गया अष्टकाल ये जो लीला है ये लीला ये अहल महल की बात अष्टकाल लीला का ये जो सुख है अष्टकाल सेवाज सुख अहल महल की बात कछु अलभताही न रहे साधे सो साक्षा श्री प्रिया लाल की लीला को साक्षात ही समझना चाहिए एक बड़ी मार्मिक बात कही गई साधे सो साक्षात जो लीला का गायन हो रहा है जो लीला का स्मरण कर रहे हैं वह लीला हमारी कल्पना का विषय है ऐसा नहीं वह साक्षात ही है कृपा करके हमारी आंखों के सामने वह प्रकट हो रही है उनकी कृपा से उसका स्फुरण भी उनकी कृपा के द्वारा ही हमको हो रहा है इसलिए भगवत सेवा करते समय और लीला श्रवण करते समय सर्वदा यह विचार रखना चाहिए कि हम जो साधन कर रहे हैं ये साधन आज है सिद्धि बाद में मिलेगी ऐसा नहीं मानना चाहिए साध है सो साक्षात जो साधन किया जा रहा है यह साक्षात ही है इसलिए इस लीला को साक्षात समझ करके ही देखना सुनना मनन करना चाहिए परम दुर्लभ भगवत श्यामा शाम को दुर्गम नित्य विहार और नहीं समर्थ खगराज की करे चकोर आहार चकोर की सामर्थ्य है कवियों में एक प्रसिद्धि है कवि प्रौढ़ी है कि चकोर अंगारे को खा लेता है परंतु खगराज गरुण भले पक्षियों के राजा हैं गरुण से यह कह दिया जाए कि तुम जरा अग्नि को खा करके दिखाओ तो नहीं समर्थ है खगराज की कर चकोर आहार जो चकोर आहार कर सकता है खगराज उसको नहीं कर सकते हैं कर चकोर आहार किल किला जलचर पावे एक छोटा सा पक्षी होता है किलकिला ऊपर से झरना बह रहा है और झरने के साथ बहकर के कोई मछली भी झरने में नीचे गिर रही है किलकिला पक्षी की यह सामर्थ्य है कि वह झपट करके बहती हुई ऊपर से नीचे गिरती हुई धार में आने वाली उस मछली को पकड़ लेगा किल किलकिला जलचर चर पावे किसी दूसरे की सामर्थ्य नहीं है तेज प्रवाह में एकदम इतने तेज प्रवाह में वह अपने खाद्य को प्राप्त कर सके दूसरे की सामर्थ्य नहीं और दशनते सामिश लावे एक छोटी सी चिड़िया होती है उस चिड़िया का नाम है साहसिक शेर जब शिकार कर लेता है शिकार खा लेता है तो उसके दांतों के बीच में डाढ़ाओं में कहीं आमिष लगा हुआ रह जाता है कुछ अंश रेशे मांस के रह जाते हैं और उसको असुविधा होती है तो वो मुंह फाड़ देता है शेर और वो साहसिक पक्षी इतना साहस वाला है कि वो शेर के मुंह के अंदर घुस जाएगा और घुस के उसके दांतों के बीच में फंसा हुआ जो रेशा है उस रेशे को निकाल देगा है किसी और की सामर्थ्य कि शेर के मुंह के अंदर जाकर के जो खाद्य है उसको निकाल ले तो साहसिक मृगराज दसंत सामिश लावे साहसिक पक्षी ही उस शेर के दांतों के बीच से आमिष को ला सकता है कोई दूसरा नहीं ला सकता है ऐसे ही संसार में रहते हुए भी व्यवहार में रहते हुए भी जो रसिक जन है वह इस रस को प्राप्त कर लेते हैं और वे परम विरक्त होते हुए संसार में रहते हुए भी संसार से बिल्कुल पद्मपत्र की तरह से उनसे प्रभावित न होते हुए उस तत्व को ग्रहण कर लेते हैं इसलिए ऐसे ही रसिक में और नर नागर खगवत् रसिक में तो वो साहसिक पक्षी है रसिक अनन्न्य तो वे किल किला पक्षी है रसिक अनन्न्य तो वे चकोर पक्षी हैं परंतु दूसरे जो जन हैं वे तो खग के समान ही हैं, इसलिए सोध पराई तजो भजो बित्त माफिक भगवत इसलिए अपनी शास्त्रीय जो मर्यादा है उस तो शास्त्रीय मर्यादा का पालन करते हुए रसकों की नकल न करके हमारी अपनी जो साधन पद्धति है उस साधन पद्धति को जहाँ हमारा अधिकार संपत्ति है उस अधिकार संपत्ति के अनुसार और अपने अधिकार को समझते हुए रसकों की नकल न करके रसकों के भाव को तो ग्रहण किया जाएगा परंतु रसकों का आचरण ग्रहण नहीं किया जाएगा ईश्वरण वचन सत्यम तथवा चरितम क्वचित महापुरुषों के वचन सत्य हैं उनके आचरण का अनुकरण नहीं किया जा सकता है जो आचरण हमारे अधिकार के अनुरूप है उसका ही पालन करते हुए साधक यथावस्थ देह में वर्णाश्रम धर्म की जो व्यवस्था उनका पालन करते हुए भागवत धर्मों में साधक के लिए जो व्यवस्था बताई गई एकादशी वृत्त प्रभृति उन सब का पालन करते हुए जो संयम ब्रह्मचर्य निष्ठा पवित्रता शौच आचमन सदाचार इन सब का पालन करते हुए साधक बिराजमान हो परंतु वह अपने हृदय में अंतश्चिंत देह में वह उन सखी गणों का उन मंजिली गणों के भाव को धारण करके बिराजमान हो जिसके द्वारा इस रस का आस्वादन करने में सुविधा प्राप्त होगी उस भाव के द्वारा उस अंतश्चिंत देह के द्वारा ही इस रस का आस्वादन प्राप्त होगा ये आस्वादन अत्यंत अत्यंत दुर्लभ होकर के विराजमान है अवध अयोध्या द्वारका बद्री और केदार इन सब में भी ये रस प्राप्त नहीं है ये दुर्लभ होकर के ये रस विराजमान है ये लक्ष्मीपति ब्रजपति को दुर्लभ इंत बढ़ो कोण अधिकारी ये अत्यंत अत्यंत दुर्लभ रस है ये किसी दूसरे के लिए लक्ष्मीपति के लिए भी यह परम दुर्लभ होकर के विराजमान है और रसकों की जो रीति है वह रसकों की रीति अद्भुत होकर के ही विराजमान मोतिन के बोरे नहीं हंसन की नहीं पाख और शेरन के नहीं रेवड़े और रसकन की न जमात रसकों की जमात नहीं होती है श्री वृंदावन अद्भुत होकर के दुर्लभ ये जो रस सामग्री कृपा करके उन रसकों के आवेश में उस समय बाहर प्रकट हो गई इसलिए उसी आवेश को में उनकी जो भावुक्तियाँ हैं भावोल्लास हैं उन भावों लास को ही कहीं प्राप्त करते हुए कृतकृत होकर के विराजमान हो सावधान भी रहें यदि अधिकार संपत्ति और भाव और स्वरूप इन दो को संभाल करके रखा है तो इस रस का अवश्य ही पालन करना चाहिए यदि भाव और स्वरूप अपने प्रवचन कर्म के प्रथम दिन ही इस बात को निवेदन कराए थे कि साधक को दो चीज़ संभाल करके रखनी है मेरा स्वरूप क्या है बोले मेरा स्वरूप है मैं राधा रानी की दासी हूं श्री किशोरी जी ने मुझे अपने दासी रूप में स्वीकार किया है मैं बड़भागी हूं यह अपना स्वरूप अनुभव करें और इस स्वरूप को अनुभव करते हुए कि मेरे समान कोई बड़भागी नहीं मैं परम बड़भागी हूँ जिन्होंने भोजन में भोजन दियो भजन दियो सुखसार और रसकन दियो संग रसकन को बल विपिन बिहारी दास श्री तो भोजन में भोजन दियो जिन्होंने भोजन में भोजन दिया और भजन दियो सुखसार भजन दिया कृपा करके तो ऐसी जो कृपालु श्री किशोरी जू उनके इस कृपा को प्राप्त करके अपने आप को धन्य मानते हुए विचार करें कि भोजन में भोजन दियो भजन दियो सुख रास और संग दियो हरिदास और बल विपुल बिहार दास श्री ये जो रस है ये रस अत्यंत अत्यंत दुर्लभ होकर के विराजमान है इस रस को प्राप्त करते हुए विराजमान तो यदि वह स्वरूप साधक ने अपने हृदय में धारण कर रखा है कि मैं किशोरी जी की दासी हूं और किशोरी जी ने कृपा करके मुझे यह बड़भाग प्रदान किया है अपने दास्य का यह अभिमान धारण करते हुए साधक श्रीमद वृंदावन वास करते हुए इस रस को आस्वादन करें कृष्णम स्मरण जन्म चास् प्रेष्ठम निज समीहितम, तत्त कथा रस चासौ कुदा कृष्ण का स्मरण अपने इष्ट जो नाम और लीला उनका निरंतर निरंतर जप और श्रीमद वृंदावन में निवास रसकों का संघ यह प्राप्त करते हुए जो विराजमान होगा उसे इस रस को प्राप्त करने में सहज सुलभता की सहजता की प्राप्ति हो जाएगी तो पहले अपना भाव स्वरूप संभाल करके रखना और दूसरी चीज भाव स्वरूप और भाव भाव का तात्पर्य है प्रिया लाल के सुख का निरंतर निरंतर विचार उनके सुख का विचार तो इन दो वस्तुओं को धारण करके जब विराजमान हो तो इस लीला का अवश्य ही आस्वादन प्राप्त करना चाहिए दुर्लभ होने पर भी ये लीला परम परम उपास्य होकर के गाय होकर के विराजमान है भले दुर्लभ है परंतु दुर्लभ होने पर भी इसका निरंतर निरंतर गायन करना चाहिए जो रसिकजन है उनके बीच में ही इसका ध्यान करने पर एविध सेवा सुख समय मंगल सेन पर्यंत ध्याव सो पावे सदा परम तंत को तंत श्री महावाणी जी में सेवा सुख की फलस्तुति में यह दोहारिप्रिया जी ने कहा कि एविध सेवा सुख समय मंगल सेन पर्यंत मंगल से लेकर के और शयन पर्यंत ये जो सेवा सुख है इसका जो ध्यान करेंगे जो पावन करेंगे उनको इस तत्व के तत्व की प्राप्ति हो जाएगी इसका निरंतर निरंतर गायन करना चाहिए यदि दो भाव अपने हृदय में धारण कर लिए हैं अपना स्वरूप और अपना भाव इन दो को संभाल करके रखा है तो इस भाव का अवश्य ही गायन करना चाहिए दुर्लभ है परंतु दुर्लभ होने का मतलब ये नहीं है कि फिर इसका गायन नहीं किया जाए दुर्लभ है ये दुर्लभता दिखाई उनके लिए दुर्लभ है जिनमें स्वरूप और भाव नहीं है जिनके में स्वरूप और भाव है उनके लिए यह परब गायन करने योग्य है इसलिए सखीगण कह रही हैं कि हार मानन रह कहत सुनत ही ही उपकार उपकार इस लीला का गायन करने पर सुनने पर सुनने परम उपकार की प्राप्ति होगी परम कल्याण की प्राप्ति होगी इसलिए यथाशक्ति भलो मना रसकों को भी आस्वादन प्रदान करने के लिए वे सखीरण भी इस लीला का गायन करती हैं वे सखीगण भी श्री प्रिया लाल के सामने इस लीला का अनुकरण भी करती हुई विराजमान होती हैं। साधकों का भला होगा यह तो एक दूर की बात है यह लीला का गायन स्वयं श्री प्रिया लाल का भी भला करने वाला उनका भी प्रिय करने वाला है प्रिया लाल भी इस लीला का दर्शन करने के लिए उत्सुक हैं। और कल शैन लीला में हम लोग दर्शन करेंगे कि श्री प्रियालाल भी दर्शक बनकर के अपनी लीला का दर्शन करते हैं सखीगण रास लीला का मंचन करती हैं और श्री प्रियालाल उनका दर्शन करते हुए विराजमान होते हैं इसलिए प्रियालाल के लिए भी अभिलषित यह लीला है इसलिए परोपकारार्थ और श्री प्रियालाल के सुखार्थ इस लीला का निरंतर निरंतर गायन करना चाहिए उन व्यक्तियों को जिनके हृदय में स्वरूप और भाव ये दो वस्तु जिनने पकड़ रखी है ऐसे लोगों को इसका गायन करना चाहिए स्वरूप भाव प्राप्त हो इसके लिए रसकों का संग करना चाहिए और रसकों का संग प्राप्त करके उनकी बताए हुए जो साधन पद्धति है नाम का आश्रय अल्प भोजन नाम का आश्रय स्वतंत्रता यथासाध्य अनुभव करते हुए और सेवा की अनुकूलता की भावना तीन वस्तुएं पहले बताई थी अल्प भोजन स्वतंत्रता और अनुकूल ये तीन चीज स्वल्प भोजन स्वतंत्रता स्वतंत्रता का तात्पर्य है अन्य विषयों में अत्यंत आसक्ति नहीं यदि स्वतंत्रता नहीं है तो इस लीला का उन्मुक्त रूप से आस्वादन नहीं किया जा सकता इसलिए यथा साध्य जिस समय लीला का आस्वादन करने के लिए विराजमान हो उस समय पूरी स्वतंत्रता अनुभव करते हुए और अनुगत्य अनुगत्य में उस लीला का दर्शन यहाँ नाटक नहीं हो रहा है बल्कि यह साधय सौ साक्षात ये साक्षात लीला हो रही है इस प्रकार दृष्टि को अपनाते हुए इस लीला का दर्शन करते हुए साधक विराजमान हो इसलिए इस लीला का रसोल्लास के लिए प्यारे प्रियतम को सुख देने के लिए इस लीला का गायन निरंतर निरंतर करना चाहिए विचार करना चाहिए परोपकार के लिए जो रसिक जन हैं उनको भी आनंद देने और लेने के लिए इस लीला का आस्वादन करना चाहिए और सो ही लो श्री हर प्रिया को सकल सुख को धाम हत सुनत सराह ही ते विश्राम श्री हरिप्रिया की ये लीला परम स्वाहनी है सोहिली है कल दो शब्दों का प्रयोग किया था एक कामन और एक सोहिलो कामन का तात्पर्य है सेवा की अभिलाषा मन में धारण करना और सोहिले का तात्पर्य है कि उस लीला का दर्शन करके सराहना आहा कैसा सुहाना है कितना अच्छा है ये सखी गणों के मुख से उल्लास में जो अहो अहो शब्द निकलते हैं वही सोहिल होकर के विराजमान तो कामन धारण करते हुए और सोहे इनको धारण करते हुए उस लीला की सराहना करते हुए साधक को निरंतर निरंतर विराजमान होना चाहिए सो सोहे लो श्री हरिप्रिया को सकल सुख को धाम श्री हरिप्रिया की ये लीलाएं सुख की धाम होकर के विराजमान है कहत सुनत सराह ही जो कहें जो सुने जो सराहना करें ते पाव ही विश्राम उनको इस लीला में ही प्रवेश की प्राप्ति होगी इसलिए यथाशक्ति शक्ति इस लीला का निरंतर निरंतर गायन करते हुए ही साधक को विराजमान होना चाहिए यद्यपि ये परम परम दुर्लभ है परंतु दुर्लभ होने पर भी मन में यदि अभिमान हम किशोरी जी की दासी हैं ये और सेवा अनुकूलता की भावना ये धारण की हुई है तो इस लीला का अवश्य गायन करना चाहिए यदि ऐसा नहीं है तो फिर बड़ा दुर्लभ हो जाएगा महावाणी जानी जो यह महा की धार जतन जतन सो राखियो जो पावे सुख सा इसलिए ये महा की धार होकर के विराजमान श्री शैन लीला वह तो अत्यंत अत्यंत ही सुगुढ़ होकर के विराजमान है और उस शैन लीला का शन की लीला का स्मरण वह तो केवल आम के द्वारा ही हो सकता है रसकों की एक रीति रही है कि सिद्धांत बोलिया मौन नौकर आलस्य सिद्धांत कहे कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस सिद्धांत कहने में कभी आलस नहीं कहना चाहिए श्री सुखदेव जी भी जब सिद्धांत का वर्णन करने के लिए बैठे श्री रासलीला में तो सबसे पहले भगवान शब्द का प्रयोग करके साधकों को सावधान कर दिया कि ये लीला श्री प्रभु की स्वस्वरूप में लीला है किसी ध्रुव प्रहलाद गजेंद्र देवता अमृत मथन इत्यादि के लिए जगत का पालन करने की ये लीला नहीं है बल्कि लीला श्री श्यामचंदर की स्वस्वरूप में निज स्वरूप में निज धाम में अपने निज प्रियजनों के सुखार्थ सखी गणों के बशीभूत होकर के श्री प्रियालाल की यह अद्भुत अद्भुत लीला है श्री रसिक जनों के श्री चरणारिंद में ही वंदना करते हुए इस लीला का गायन कर रहे हैं सबसे पहले श्री किशोरी जी को प्रणाम करके प्रियालाल को श्री रास बिहारी को प्रणाम करके श्री रंगदेवी जी की वंदना कर रहे हैं कि शून्य नूपुर पाद पद्म युगलाम जिनके चरणार बिंद में श्री रंगदेवी जी के रंगदेवी जी के अनेक स्वरूप हैं श्री रंगदेवी जी निकुंज लीला में रंगदेवी होकर के विराजमान अष्टसखियों में श्री रंगदेवी होकर के ये विराजमान रंगदेवी सुदेवी ललता विशाखा अष्ट सखी गण जो है उन अष्ट सखीगणों में श्री रंगदेवी जी प्रधान अग्रवर्तनी होकर के विराजमान है श्री रंगदेव जी का एक वो स्वरूप अग्रवर्तनी श्री रंगदेवी जी का दूसरा जो स्वरूप है वे श्री निम्बार्क भगवान के रूप में भी श्री रंगदेवी जी का अवतार और श्री नम्बार्क प्रभु का निम्बार्क भगवान का ही अन्य अवतार होकर के श्री महावाणी नामक वाणी अपूर्व ग्रंथ को प्रकट करने वाले श्री हरिप्रिया जी के रूप में भी श्री रंगदेवी जी का ही अवतार होकर के बिरा तो वंदना कर रही है श्री रंगदेवी जी की कि शिन्यन नूपुर पादपद्म पद्म जिनके चरणों में नूपुर का अपूर्व शिन्यन हो रहा है नूपुर का अपूर्व झणत्कार हो रहा है हंसीम गतिम विभ्रतिम जिनकी गति हंस के समान परम मनोहर होकर के विराजमान अब ये एक एक जो सखी श्री रंगदेवी जी का जो ध्यान है वो उपलक्षण के द्वारा जितनी भी अष्ट सखीगण उन अष्ट सखीगणों की रूप माधुरी का यहां वर्णन कर रहे हैं कि हंसीम गतिम विभ्रतिम जो हंसी के समान गति को धारण करती हुई हंस गामिनी होकर के विराजमान है चंचक खंजन मंज लोचन युगम जिनके सुंदर चंचल खंजन के समान नयन विराजमान हैं और खंजन के समान उस लीला के प्रत्येक छवि को अपने नयनों में चंचल होकर के जो बसा लेना चाहती हैं सो चंचक खंजन मंज लोचन युगम खंजन के समान जिनके सुंदर नेत्र हैं और पीनो लसक कंधर्म जिनकी सुंदर ग्रीवा अपूर्व से शोभा को प्राप्त हो रही है, शंख के समान सुपुष्ट सुंदर घाट की जिनकी कंधर ग्रीवा जो है वो शोभा को प्राप्त हो रही है शंख कंठी होकर के त्रिवली जिनके कंठ में भी शोभा को प्राप्त हो रही है और शुंभ कांचन कंकण द्वितीय जिस समय श्री प्रिया लाल की सेवा करती हुई विराजमान उस समय हाथ के कंगन वे कंगन अपूर्व रूप से शुम्भ कांचन कंकण सुवर्ण के जो कंकण जिनके अपूर्व रूप से सखी गणों के बज रहे हैं और मिलक पांडव चलक चंपराम चामरम विशेष रूप से श्री महावाणी जी में श्री रंगदेवी जी की जो सेवा वो चमर सेवा श्री महावाणी जी में सब सखियों की सबसे सेवा है श्री महावाणी जी में श्री रंगदेवी जी की सेवा विशेष रूप से चमर की सेवा परंतु श्री कृष्णदास सिद्ध बाबा जी महाराज राधा के उन्होंने जो गुटका ग्रंथ प्रकट किए और श्री गोपाल गुरु जो उपासना पद्धति है उस उपासना पद्धति में तीन गुटका ग्रंथों की प्राप्ति होती है एक गुटका ग्रंथ हैं श्री कृष्णदास सिद्ध जी महाराज मानसी गंगा के जो सिद्ध बाबा रहे और उनके आधार पर को, उनके ही अनुगत होकर के फिर अंग जितने भी सिद्ध बाबा रहे चाहे सूर्य कुंड के चाहे रनबारी के श्री ये चारों जो सिद्ध बाबा हैं वो चारों सिद्ध बाबा कामन के और श्री मानसी गंगा के ये सब सिद्ध बाबा श्री कृष्णदास बाबाजी महाराज के अनुगत होकर के ही विराजमान हुए और उनने जो अष्टकालीन लीला का स्मरण किया वो विशेष रूप से विराजमान तो तीन गुटका ग्रंथ प्राप्त होते हैं एक गुटका ग्रंथ प्राप्त होता है श्री ध्यानचंद गोस्वामी पाद का एक ग्रंथ है श्री गोपाल गुरु का और तीसरा जो गुटका ग्रंथ है वह प्राप्त होता है श्री कृष्णदास सिद्ध महाराज का इन तीनों को मिला करके ही साधकगण अष्टकालीन लीला का स्मरण करते हुए विराजमान होते हैं आजकल जो गुटका ग्रंथ प्राप्त हैं उनमें इन तीनों का ही मिश्रण है परंतु उनमें अलग अलग भाव विराजमान हैं। श्री ध्यानचंद गोस्वामी पहादुर ने प्रियाओं के रूप का स्मरण किया श्री गोपाल गुरु की जो उपासना पद्धति है उसमें इन प्रियाओं के मंत्र इनके रूप मंत्र उनकी विशेष रूप से प्राप्ति है और श्री कृष्णदास बाबाजी महाराज के गुटका ग्रंथों में विशेष रूप से श्री लीला का जो स्मरण है वो लीला का स्मरण प्राप्त हो रहा है इसलिए श्री बाबाजी महाराज ने कृष्णदास बाबाजी महाराज ने उनने श्री ललताजी की सेवा के रूप में चमर की सेवाली परंतु श्री हरप्रिया जी ने जहाँ अष्ट का स्वरूप वर्णन किया महावाणी जी में वहाँ पर चमर की सेवा विशेष रूप से श्री रंगदेवी जी करती हुई विराजमान हैं उन श्री रंगदेवी जी के श्री चरणारिंद में हम वंदना कर रहे हैं जो अष्ट सखीगण हैं उन अष्ट सखीगणों के चरणारिंद की वंदना करते हुए विराजमान हैं सो कर्वाणा हर राध को पर सदा श्री रंगदेवी भजे उन श्री रंगदेवी जी की हम वंदना कर रहे हैं नमो नमो जय श्री हरिवंश श्री हरिवंश महाप्रभु की वंदना कर रहे हैं जो प्रेमावतार वंशी के ही स्वरूप होकर के विराजमान रसिक अनं वेणुकुल मंडल मंडल रसिक अनं होकर के विराजमान है वेणु के अवतार होकर के विराजमान है लीला मान मनो सरोवर हंस ये लीला जो है उन लीला के मानसरोवर के हंस श्री मानसरोवर पर विशेष रूप से विराजमान होकर के जो लीला का स्मरण करते हुए विराजमान हुए वृंदावन सहज माधुरी रास बिलास प्रसन्न श्री वृंदावन की सहज माधुरी को जो प्रकट करते हुए रास बिलास इनकी अपूर्व लीला का स्मरण करते हुए विराजमान हैं आगम निगम अगोचर राधे चरण सरोज व्यास अवतंश जो व्यास सुत होकर के विराजमान आगम आगम अगोचर होकर के जो श्री किशोर जी के चरण वेद और निगम के द्वारा भी अगोचर होकर के विराजमान उन का चरण की आराधना करते हुए का चरण दासी को स्वीकार करते हुए जो विराजमान आगम और निगम आगम निगम किसे कहते हैं बोले जहां पर परतत्व का साक्षात वर्णन किया जाए उन शास्त्र को कहेंगे निगम परतत्व का वर्णन करने वाला और जो परतत्व को प्राप्त करने के साधन का वर्णन करे उसका नाम है आगम जिनमें भजन की रीति साधन की रीति योग की रीति बताई हो वे आगम ग्रंथ होकर के विराजमान तो आगम निगम इनके द्वारा भी अगोचर होकर के श्री किशोरी जी के चरणारिंद विराजमान उन श्री किशोर के चरणारिंद की वंदना कर रहे हैं श्री रसिक जनों के श्री चरणारिंद की वंदना कर रहे हैं उनकी वंदना करके आय औैन समय अब जान सखी ए बार करण लगी तिह विधि तत्सुख प्रीत प्रचार एक शब्द का बार बार प्रयोग होता है तत्सुखी भाव तत्सुखी भाव का तात्पर्य है कि जहां अपना सुख न चाह करके प्रिया लाल का सुख चाहा जाए और प्रिया लाल की सेवा करते हुए जो सुख की प्राप्ति हो रही है उस सुख को भी प्रिया लाल के सुख में ही समर्पित कर दिया जाए उसका नाम है तत्सुखी भाव श्री निकुंज लीला में प्रियालाल सबके हृदय में त भाव ही विराजमान है पांच श्री प्रियागण सर्वदा सर्वदा उस प्रेम रूपी रत्न को संपुट में ही रखती हैं प्रेम संपुट कौन है बोले प्रेम संपुट है काम काम के संपुट में प्रेम रूपी महारत्न को रखा गया है श्री विष्णु चक्रवर्ती जी का एक बड़ा दिव्य ग्रंथ है प्रेम संपुट उसमें यह स्थापित किया गया कि श्री प्रियालाल परस्पर तो यह दिखाएंगे कि जैसे तुम्हारा दर्शन करने के लिए हमारी गरज है हम इससे सुख लेना चाहते हैं पांत तत्वता तो यह भाव है नहीं प्रियालाल परस्पर दूसरे को ही सुख देना चाहते हैं एक दूसरे को ही सुख देना यह सखियों की एकमात्र अभिलाषा है श्रीमद भागवत में रास पंचाध्याय में गोपी गीत को यदि देखें तो 18 जो श्लोक हैं उन 18 श्लोकों में ऊपर से देखने पर यह लगता है कि जैसे गोपी कागण कह रही हैं कि प्यारे तेरे व्योग में हम व्याकुल हो रही हैं तू दर्शन दे हमको संतोष की प्राप्ति हो जाएगी अधर सीधना प्याय सुन अपनी अधर सुभा से हमको अप्यायित कर जैसे हम तरस रही हैं अपना सुख चाह रही हैं जैसे कह रही हैं कि फण फणार्पिते पदाम्बुम कृण कुयम बोले प्यारे हमारे हृदय में बेह रूपी सर्प ने सिर उठा रखा है तू अपने चरणों का यदि हमारे वक्षस्थल से स्पर्श प्राप्त कराएगा तेरे चरण महागारूणिक हैं और ये चरण महागारूणिक होकर के ये इस बेरह रूपी सर्प को निर्वीर्य कर देंगे क्योंकि तेरे चरणों की एक विशेषता है कि इन्होंने जिन जिन सर्पों का स्पर्श किया वे सब के सब निर्विश हो गए वे सब के सब निर्वीर्य हो गए उनका सारा दुष्प्रभाव समाप्त हो गया इन चरणों ने काली का स्पर्श किया काली निर्वीर्य हो गया इन चरणों ने अघासुर का स्पर्श किया समाप्त हो गया, इन चरणों चरणों ने सुदर्शन का स्पर्श किया, वह सर्प भी भी अजगर, जिसने नंद के पैर को को पकड़ लिया, भी की रज को प्राप्त त्याग करके, करके सुदर्शन हो गया विद्याधर बन गया तो ये तेरे चरण महागारुणिक होकर के विराजमान हैं, इसलिए कृण कुयम तो अपने चरणों को यदि हमारे वक्षस्थल के ऊपर धारण कराएगा तो हमारे हृदय में उठने वाला भी दूर हो जाएगा प्यारे, सुरत शोक नाशनम, सुष्ट चिंबितम इतर राग स्मारण नराम बितर वीर नस्ते प्यारे तेरे अधरा अद्भुत हैं सुरत वर्धनम ये प्रीति को बढ़ाने वाले अपूर्व रसायन है हे धन्वंतरी कल्प हे विशराजोत्तम हे वैद्य राज आप अपने अधरावृत रूपी इस रसायन का हमको दान करें यह रसायन कैसी है तेरे अधर कैसे हैं बोले स्वरतवर्धनम जो कि प्रीति को स्वरति को बढ़ाने वाले हैं बोले कड़वे होंगे बोले नाना शोक नाशनम ये कष्ट को भी दूर करने वाले हैं परम मीठे हैं रसायन है वर्धनम शोक नाशनम शोक को भी दूर करने वाले हैं कष्ट को भी दूर करने वाले हैं बोले हा हा ये मेरा अधरात अत्यंत अत्यंत मूल्यवान है ऐसे कैसे दिया जाएगा बोले नाना तूने तो इस अधरात को अनेक लोगों को दान दिया है स्वरित बेणुना सुष्ट चुंबितम जब वेणु को भी यह कराता है तो हम तो हम तेरी प्रिया हैं अपनी प्रियाओं को क्या यह अधिका तो सुष्ट चुंबितम वेणु के द्वारा भी यह चुंबित है जब वेणु को पिला सकता है जड़ वेणु को पान करा सकता है तो हम तो चेतन तेरी प्रिया है श्याम सुंदर बोले हा हा भाई यदि कोई अधिकारी होता है तो वैद्य राज दुर्लभ मूल्यवान से मूल्यवान दवा भी कभी उसको प्रदान करते हैं इसलिए मैंने वेणु को दी होगी परंतु में इस औषधि को उसको दूंगा जो पथ्य करेगा बोले पथ्य क्या है वो सर्वत्र आसक्ति का त्याग करके मुझमें प्रीति करना बोले ये वेणु ही ऐसी है कि इतरराद विस्मारण जितने भी अन्य राग हैं कुपथ्य उन कुपथ्य का या अपने आप ही विस्मरण कर देने वाली है यह बेणू की इस तेरे अधरामृत की अपनी विशेषता है कि यह दूसरे रागों को अपने आप नृत्य कर देगी बोले हा हा ठीक है परंतु तो महंगा इलाज करवाना है तो अंटी में पैसा चाहिए तुम्हारे पास में है कुछ देने के लिए इसका मूल्य श्री गोपी बोली के बितर वीर नस्ते धरातम अरे तू तो दानवीर है जब दानवीर है तो क्या इस अधरात का पान नहीं कराएगा क्या अतः अतःवर्धनम यह प्रीति को बढ़ाने वाला शोक नाशनम कष्टों को दूर करने वाला सुरतवर्धनम शोकनाशनम स्वरित वेणुना शिष्ट वेणु के द्वारा भी चुम्बित है वेणु को भी दिया जा सकता है इतर राग सारे रागों को अपने आप विस्मृत कर देने वाला है इसलिए वितरवीर हमको कृपा करके तू इस अध का दान कर और उस अधिक का दान करने के लिए व्याकुल हो जाती हैं। इस प्रकार जितनी भी सखीगण है वे काम के आवरण में प्रेम रूपी संपुट को सर्वदा सर्वदा छिपा करके रखती हैं इसलिए ऊपर से दिखाएंगे ये प्रेम में कि जैसे हमारा स्वार्थ है परंतु तत्वतः अपना स्वार्थ नहीं है यहां पर स्वार्थ है प्यारे प्रियतम को कैसे सुख दिया जाए यदि प्रेमी ये कह दे कि प्यारे मैं तुझे सुख देने के लिए ये सेवा कर रहा हूं तो सेवा का चौका लग गया प्रेम का समाप्त हुआ एक उदाहरण विश्व चकुर्ती जी ने दिया बोले हमारे घर में कोई मित्र आए हमको पता है कि मित्र को कचौड़ी बहुत पसंद है उस समय क्या कहा जाएगा घर में बोले यह कहा जाएगा बोले अजय बहुत दिन हो गए आज तो ठाकुर जी के कचौड़ी भोग लगनी चाहिए कचौड़ी भोग लगाने की इच्छा रही है यदि ये कहा जाए कि मेरे मित्र आए हैं इनके लिए कचौड़ी बनाओ तो मित्र कह देगा ना ना भैया मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है मैं तो पेट भर के खा खा करके आया हूं मेरे लिए हैरान होने की जरूरत नहीं है तो जैसे अपना नाम लेकर के मित्र को मित्र की प्यारी वस्तु समर्पित की जाती है इसी प्रकार श्री ब्रज गोपिकागण भी अनेक बार अपना नाम लेती हैं कि प्यारे तेरे अधरामृत पान करने के लिए हम व्याकुल हैं हमारे हृदय कहीं पीड़ित हो रहे हैं तेरे ताप से तप्त हो रहे हैं तेरे श्री हस्त का स्पर्श प्राप्त करके हमारे मस्तक के ऊपर जब तू अपने कर पंकज को रखेगा कृण कुण कृण्छय या तेरे जो श्री हस्त हैं उनको हमारे माथे के ऊपर धारण करके हमारे वक्षस्थल के ऊपर धारण करके इस बृह ताप को दूर कर तो वहां पर दिखा रही है ये कि जैसे स्वयं का स्वार्थ है परंतु स्वयं का स्वार्थ नहीं है श्याम सुंदर को अपना अंग संग प्रदान करके श्री किशोरी जी श्याम सुंदर को ही सुख देना चाहती हैं यह है प्रेम का अपूर्व रहस्य जहां काम रूपी संपुट में प्रेम रूपी महारत्न को सर्वदा सर्वदा प्रस्तुत किया जाता है तो श्री प्रियालाल उस समय आनंदपुरक विराजमान हैं और आयो सैन समय अब जान सखी करन लगी सब तिहि विधि तत्सुख प्रीति अपार उस समय शैन का समय जानकर के श्री प्रियालाल के शयन की सेवा करने के लिए जितनी भी सामग्री है उन सामग्रियों को सेवा की सोंज को सखीकर सजाने लगी हैं श्री शीत कुंज उन में श्री प्रियालाल विराजमान जहां रूई के पर्दा अपूर्ण से शोभा को प्राप्त हो रहे हैं शिशु कुंज में श्री प्रियालाल आनंद पूर्वक आप विराजमान हैं सुनहु युगल अनुरूप रसकंदा आगे बढ़ो आकाश ही चंदा आकाश में चंद्रमा मा उदय आया है शिशिर सु आई जहा पवन चले शेर आई शिशिर ऋतु जो हैं वो सेवा में उपस्थित हो गई हैं ब्रज की ऋतुओं की एक विशेषता है कि उनका जो सुखद पक्ष है वह तो विराजमान है परंतु जो श्रम देने वाला पक्ष है वह ब्रज की ऋतुओं में नहीं है शिशिर ऋतु है शिशिर ऋतु परस्पर में अनुकूल होकर के सेवा करने के लिए यह शिशिर रूपी सखी सर्वदा सर्वदा विराजमान है परंतु शिशिर ऋतु का जो कष्टमय पक्ष है वह यहाँ पर नहीं है सेवामय पक्ष ही सर्वदा सर्वदा विराजमान है श्री सुखदेव जी ने श्रीमद भागवत में इसके लिए संकेत कर दिया वृंदावन में ग्रीष्म ऋतु आई शुभदेव जी वहां पर वर्णन कर रहे हैं सच वृंदावन गुण बसंत एवं लक्ष्यता ग्रीष्मतु प्राणियों को सुख देने वाली नहीं होती है परंतु तो वृंदावन के गुण के कारण वह बसंत की तारह सुखदायी होकर के ही विराजमान हुई इसी प्रकार यहां पर सारी ऋतुएं अपने जो नकारात्मक पक्ष है जो कष्टदायी पक्ष है उसको हटा करके सेवा करने के लिए ही सबसे अंकुल होकर के बेस्तु रूपी सखी सर्वदा सर्वदा सेवा में प्रवृत्त होती हैं सखिन के ही चाबज भारी रंग महल चले पी प्यारी अब श्री प्रियालाल आनंद शरद सायकालीन जो रास उसको कर चुके हैं सायकालीन आरती सब सखियों ने कर ली है श्री प्रियालाल सुपूरक विराजमान हैं रास करके अब सखियों के हृदय में आई कि श्री प्रिया अब जो रंग महल है उन रंग महल में पधारे रंग शब्द उसका तात्पर्य होता है रास राग और प्रेम रंगे रागे रणे इन तीन अर्थों में रसे रंगे रागे रसे रणे पुट्टनी मतम में रंग शब्द की तीन व्याख्याएं की गई रंग शब्द रास के अर्थ में आता है रस के अर्थ में आता है रण के अर्थ में आता है और राग अलग तक प्रवृत्ति, कंजन अन्यन, सिंदूर इन राग के अर्थ में भी मेहंदी इन राग अर्थ में भी रंग शब्द का प्रयोग होता है। सो आज रंग महल में हम चलें, अर्थात श्री प्रिया लाल ये दोनों रस के लिए वहां पर विराजमान रंगे रासे रणे रसे रंग शब्द जो है वो रास में रण में और रस में तीन अर्थों में प्रयुक्त होता है यहां पर रस के लिए प्रयुक्त कराने के लिए सब सखीगण रंग महल में श्री प्रिया लाल को लेकर के आई जहां पर संगीत अपूर्ण रूप से विराजमान है जहां रस में नृत्याधिक जो रस, हैं। वो रस है वो नृत्याधिक रस परिपूर्ण रूप से विराजमान हैं, संगीत सब मूर्त मान होकर के जहां विराजमान और श्री नुकुंज मंदिर में सखीगणों के कंठ में जितने भी श्रुतियां वे विभक्त होकर के अपने स्वरूप को प्रकट कर सकने की सामर्थ्य रख रही हैं जितनी भी स्वर वे शुद्धतम स्वरूप में श्री प्रियाओं के श्रीकंठ के ऊपर श्रीकंठ में स्वाभाविक रूप में ही विराजमान हो रहे हैं श्रीप्रियालाल आनंदपुर पधारे उस समय केल कला कौतु को रचो गुनयन बेश बनाए खेल होय अति सोहनो जुगल हियो हुलसाए रंगमहल की अपूर्व शोभा रंगमहल में श्री प्रिया दोनों विराजमान जितने भी सामग्री हैं वे सब संगीत के वाद्य जहां पर मूर्त मान रूप में विराजमान और जिन वाद्यों में स्वाभाविक रूप में ही सब सुधे हुए परिपूर्ण रूप से विराजमान हैं उनको मिलाने की आवश्यकता न पड़े जो चिन्ह में होकर के विराजमान है ये निकुंज मंदिर के जितने भी वाद्य हैं ये कोई प्राकृत वस्तु नहीं है ये सब अप्राकृत होकर के ही विराजमान श्री किशोरी जी के जन्म महोत्सव पर रसको वर्णन किया बाज बाजरे मृदुलरा बजाओ बजाओ नहीं कहा बाज बाजरे मृदुलराज तो उठ इसका मतलब है बजने की सामर्थ्य रखते हैं सखीगण जरा सा हाथ लगाएंगे फिर भी वे अपने आप बजते हुए विराजमान हो जाएंगे सबके सब चेतन है कभी सखी बजाए कभी ये अपने आप भी बच सकते हैं इसलिए पर सब आनंदपूर्वक विराजमान है श्री सखीगण उस समय केल कला कौतुल कर, करने की अपने हृदय में अभिलाषा और धारण कर रही हैं कि हम प्रिया लाल को कैसे सुख प्रदान करें श्री किशोरी जी ने उस समय सखियों से को आदेश दिया सखियन है जो चाब यह रिजमे दो मनमीत अभिनय नित्य और गुणन सौ ताल सुरन संगीत हम प्रिया लाल इन दोनों को रिझाए और रिझाने के लिए यह सखीगण जब आनंदपूर्वक आप पधारी कहीं अपने नेपथ्य धारण करने के लिए सखीगण तो पधारी हैं नेपथ्य धारण करने के लिए और उस समय श्री प्रियालाल ये दोनों आपस में विराजमान हो रहे हैं कभी सखीगण श्री प्रियालाल से प्रेम की परीक्षा करती हैं सखी लाल से प्रश्न करती हैं कि प्यारे प्रिया जी तुमको कैसी लगती हैं लालजू उत्तर देते हैं लागत मोहे अति ही प्रिया प्रान की प्रतिपाल कर राखो एरी सखी सहज सदा सदाशी प्रिया मुझे अत्यंत अत्यंत प्यारी लगती हैं मैं प्रिया को कब अपने हृदय की माला बना करके विराजमान करूं सदा सदा मेरे हृदय में प्रिया की अभिलाषा है श्री श्याम सुंदर श्री प्रिया के किसी प्रेम विलास विवर्त के दर्शन करने की अपूर्व अभिलाषा अपने हृदय में धारण किए हुए हैं आवत है कब यह रखो रहो आल श्री हर प्रिया सलोनी मूर्ति अत रसाल रस जाल सखीगढ़ से श्री श्यामचंदर कह रहे हैं कि श्री प्रिया को जिये धरे रहो ये आल हृदय के इस अवकाश में ही हृदय के इस आले में ही श्री प्रिया को निरंतर निरंतर मैं बसा करके रखू ये सलोनी मुहूर्त मेरे हृदय के ऊपर विराजमान हो ऐसे श्री प्रिया लाल जी के हृदय में जब प्रेम विलास विवर्त का दर्शन करने की अभिलाषा होती है श्री सखियों ने प्रिया जी से भी प्रश्न किया कि प्रिय आपको लालजी कितने प्यारे लगते हैं श्री किशोरी जी ने भंगे मां के द्वारा मिलन की अनुमति प्रदान की है ये कहते हुए ही भंगे मां के द्वारा कि अभिलाषकपुर में यही अहो दया रस दीठ ऐसे प्यारे लगते हो जैसे को नहीं प्यारे मुझे इतने प्यारे लगते हैं कि जैसे को नहीं ईठ इनके बिना इठता ही नहीं है इनके बिना मेरा नि, म, मैं निभ ही नहीं सकती हूं तो जैसे को न ईठ इनके बिना कहीं इटता ही नहीं है इनके बिना मैं रह ही नहीं सकती हूं निठे ही नहीं मुझे कहने लगी श्री किशोरी कि लागत हो प्यारे प्रानं ऐसे जैसे को नई कह कहात बात जात है होए भय बात पर जात कह कहात बात जात हो भय बात पर जात यदि कोई बात मैं कहूंगी तो कहने पर बात ही नष्ट हो जाएगी कहे बात पर जात जो वाणी है वो वाणी कहीं पिछड़ जाएगी कहने पर बात कहीं नष्ट हो जाएगी चली जाएगी जैसे पिस कुट करके वो नष्ट ही हो जाएगी क्योंकि रस की रीति है कि श्रवण में श्रवन परे परे जात है पीठ कान से कान में यदि बात जाएगी तो वह बात पीछे ही पड़ जाएगी मुख है आगे कान है पीछे अतः श्रवणन में श्रवणन परे परी जात है पीठ मुख से कान से कान में जाएगी तो वह और पीछे पीछे ही चली हुई चली जाएगी प्यारे क्या बताऊं तुम जो पूछ रहे हो कि प्यारी तुम मुझे कितनी प्यारी लगती हो मोमन तोमन के यह जानत जो इन बाचन बीच बसीठ मेरे मन में और तुम्हारे मन में क्या है इस बात को वही जान सकती है जो इन बातन बीच बसीट जो इन दोनों बातों के बीच में हमारे तुम्हारे बीच में जो साक्षी होकर के विराजमान है वह साक्षी ही हम तुम दोनों की प्रीति को जान सकती है श्री सखी ने किशोरी जी ने मानो सखी से कह दिया कि हमारे तुम्हारे हृदय का साक्षी कहाँ है बोले हम तुम दोनों की प्रीति की साक्षी है सखी और इस सखी के जो वचन हैं वह बचन के द्वारा ही प्रीति प्रकट हो सकती है बोलो रसिक जनन की जय उन रसिजनों के माध्यम से प्रियालाल के हृदय में जो प्रीति ही वह कहीं प्रकट हो गई श्री प्रियालाल जाने बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे परंतु तो सखी गणों ने जब उस बात को कहीं वाणी के माध्यम से प्रकट किया तो वह वाणी इनकी प्रीति कहीं सामने प्रकट हो गई है और उस समय श्री हरि परस्पद परस्पदभाषत राखत और अभिलाष यही बल देखत रहो रहो दया रस डीट श्री हरिप्रिया जी उस समय श्री प्रियालाल दोनों के चरणों का स्पर्श करती हुई बोली जब श्री किशोरी जी ने यह निर्णय दिया कि मेरा प्रेम कैसा है इस बात को मैं नहीं बता सकती हूं इस बात को बता सकती है सखी उस समय श्री हरिप्रिया जी प्रियालाल दोनों का दर्शन करती हुई दोनों के चरणों का स्पर्श करती हुई कृतकृत्य होकर बोली कि यही बल देखते रहो बोले अहो आप प्रिया लाल की लाल जी की जो अभिलाषा उस अभिलाषा को पूर्ण करती हुई आप विराजमान हो आप युगल के इस प्रेम विलास विवर्त का ही मैं निरंतर निरंतर दर्शन करती हुई विराजमान हूं और उस समय श्री सखीगण जो अभिलाषा करती हैं श्री प्रिया उनको वही रस माधुरी का दर्शन कराते हुए विराजमान होते हैं रस की जड़ सखियों के हृदय में है श्री प्रिया लाल सखीगण जो अभिलाषा करें प्रियालाल उनकी वही अभिलाषा को पूरी करते हुए सर्वदा सर्वदा विराजमान सखीगण के हृदय में अभिलाषा कि हम प्रिया लाल को उनकी माधुरी का ही दर्शन कराए इसलिए सखीगण पहले विभिन्न अपनी कला को धन्य करने के लिए पधारे श्री कला की संपत्ति की परम धन्यता यही है कि उसका भगवत सेवा में विनियोग हो जाए मंदिरों में जो अपार संपत्ति इकट्ठी की गई उसका राशि भी यही है कि उस संपत्ति के आधार पर कहीं हृदय में या भाव पुष्ट हो कि श्री नकुंज वैभव वैकुंठ का वैभव कैसा होगा इसीलिए मंदिरों में अपार संपत्ति इकट्ठी गई वैकुंठ के वैभव वैकुंठ के स्वरूप उनकी चिन्मयता उसका एक आभास एक अनुमान प्राप्त कराने के लिए ही मंदिरों में इतनी संपत्ति इकट्ठी की गई या उसका तात्पर्य है उसका औपासनिक प्रयोग है उसका उपासना में उसकी सार्थकता सर्वदा सर्वदा विराजमान है सुश्री so सखीगण उस समय अपूर्व कला का संरक्षण कला का प्रकाशन करती हुई कलाकार बनकर के सब सखीगण पधारी हैं अब नेपथ्य धारण कर रही है सखीगण अब नेपथ्य धारण उधर जो पास में विराजमान सखी एकाद वो श्री प्रियालाल के पास में विराजमान हैं कुछ सखी नेपथ्य धारण करके प्रियालाल का सुख प्रदान करने के लिए उनका मनोरंजन करने के लिए हृदय में सुख प्रदान करने के लिए ये नेपथ्य धारण करने के लिए प्रहारी श्री प्रियालाल परस्पर उस समय एक दूसरे का दर्शन करके प्रेम में विफल हो रहे हैं और प्रेम में विफल होकर के कभी कभी श्री किशोरी जी की उस कृपा का दर्शन करके श्याम सुंदर के हृदय में ऐसी अभिलाषा उत्पन्न हो कि आहा श्री प्रिया के प्रेम का रहस्य कहीं मुझे पता लग जाए और उस प्रेम के रहस्य को जानने के लिए श्री श्याम सुंदर कहीं प्रश्न कर लेते हैं श्री स्वामी जी का एक बड़ा गूढ़ पद है श्री केलमार में उसमें श्री लालजी कभी प्रिया जी से एकांत में सहज सुख में का आस्वादन लेते हुए श्री प्रिया के प्रेम के रहस्य को जानना चाहते हैं श्री श्यामचंद्र पूछते हैं कि प्यारी जो जैसे तेरी अखियन में हो अपन पो देखत हो तैसे तुम देखत हो किधो धो ना प्रिय आप मेरी ओर निहार रही हैं मुझे प्रत्यक्ष दिख रहा है कि आपकी प्रीति मेरे प्रति है जो वस्तु पृथक है उसके रूप का दर्शन करने में उसकी परीक्षा करने में अपने से भिन्न होकर के जो वस्तु विराजमान है उसकी परीक्षा करना सरल है आज हम और आप एक तत्व होते हुए भी दो होकर के विराजमान हैं लीला में और मैं आपको सामने देख करके आपके मुख्य भंगिमा देख करके आपके नयनों की भंगिमा देख कर के मैं ये पहचान सकता हूं कि आपकी प्रीति मुझ में अपूर्व है आपकी कृपा मेरे प्रति अपूर्व है अब श्याम सुंदर के हृदय में एक दूसरी अभिलाषा हुई कि मेरी भी प्रिया के प्रति प्रीति है परंतु इस प्रीति का दर्शन कैसे किया जाए अपनी वस्तु का दर्शन करने के लिए अपने सौंदर्य का दर्शन करने के लिए अपने स्वरूप का दर्शन करने के लिए किसी आधार की आवश्यकता होती है दर्पण की आवश्यकता होती है प्रियाजी के प्रेम को पहचानने के लिए शाम सुंदर को दर्पण की आवश्यकता नहीं है वह नयनों से सामने दिख रही है प्रिया प्रिया का रुख लेते हुए आप प्रिया की मुख माधुरी का उनके प्रेम माधुरी का साक्षात आस्वादन करते हुए विराजमान हैं परंतु श्याम सुंदर के हृदय में विचार हुआ कि मेरा प्रेम कैसा है इसका भी तो मैं दर्शन करूं अब अपने प्रेम को जानने के लिए श्याम सुंदर स्वयं अपने मुख की भंगिमाओं को नहीं देख सकते हैं उसके लिए दर्पण की आवश्यकता है जब दर्पण की आवश्यकता है तो श्री प्रिया प्यारे ने प्रिया के नयनों में जो झांका श्री किशोरी जी के नयन की पुतलिका में श्याम सुंदर ने अपने नयनों की पुतलिका का, का दर्शन किया ने, नेत्र की पुतली में अपने नयनों की पुतली का दर्शन किया और पुतली का दर्शन करके श्री श्याम सुंदर को यह सुनिश्चित हो गया कि अहो मेरे नयनों में भी श्री प्रिया के प्रति प्रीति है इसका मैंने स्वयं दर्शन कर लिया श्री श्याम में जो प्रीति है उसका प्रियाजी तो साक्षात दर्शन कर सकती हैं उनको दर्पण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे तो लाल जी के सन्मुख विराजमान हैं दोनों संदिग्ध विराजमान होकर के एक दूसरे के प्रेम का दर्शन कर रहे हैं तो वहां पर दूसरे के प्रेम का दर्शन करने के लिए तो आवश्यकता नहीं है दर्पण की परंतु अपना मुख दर्शन करने के लिए दर्पण की आवश्यकता होती है श्री लाल जी को एक सुविधा प्राप्त है कि वे प्रिया के नयनों में झांक करके अपने मुख की शोभा का दर्शन कर लेते हैं और आश्वस्त हो जाते हैं कि मेरे नयनों में मैं आपके प्रति अपने अपन पे को देख रहा हूं सुश्री लाल जी बोले कि जैसे प्यारी जू जैसे तेरी में हो अपन को देखत हो ऐसे तुम देखत हो कि नहीं अब श्री श्याम सुंदर के मन में ये विचार आया बोले मेरा अनुभव तो निज अनुभव है अब श्री प्रियाजी ऐसा देख पा रही हैं कि नहीं इसका मैं अनुभव करूं तो प्यारी के प्रेम का दर्शन करना ये परीक्षणीय नहीं है अपने प्रेम का दर्शन करना ये भी परीक्षणीय नहीं है कुछ कुछ तो अनुभव हो रहा है पूर्ण नहीं हो रहा है। नयनो में जो अपनता है वह कहीं प्रकट हो रहा है कि नहीं इसको देखने के लिए दर्पण की आवश्यकता हुई और श्री लाल जी को प्रिया जी के नेत्र रूपी दर्पण भी सुलभ है तो श्री श्यामचंद्र कह रहे हैं प्यारी जू तेरी अखियल में जैसे में अपन हो अपन पो देखत हो तैसे तुम देखत हो किधो धो ना श्री किशोरी जो इसी प्रकार अनुभव कर सकती हैं जैसे श्याम ने अनुभव किया श्याम के प्रेम का भी दर्शन कर रही हैं अपने प्रेम का भी कुछ कुछ दर्शन कर रही हैं उसका दर्शन करना है तो श्री प्रिया जी को भी ये सुविधा प्राप्त है कि वे श्याम के नेत्रों में झाँक करके देख लें अपने नेत्र की पुतली का प्रतिबिंब श्री श्याम के नेत्र में भी प्रतिबिंबित हो जाएगा और उनको पता लग जाएगा कि मेरी आँखों में भी अपनता है परंतु श्री किशोरी इससे बढ़ के और ज्यादा स्पष्ट क्षा करना चाहती है प्रयोग करना चाहती हैं कि प्यारे तुम मेरे नेत्रों में बस, बसे हुए हो मेरा तुम्हारे प्रति प्रति है है तुम्हारा मेरे मैं नेत्र पे का तो अनुभव कर सकती हूं परंतु तुम्हारे अपन पे का मैंने यद्यप तुम्हारे नेत्रों में ने मेत्रों में अपने नेत्रों में विराजमान अपन का जो प्रति प्रतिबिंब पड़ा एक बिंब पड़ा नेत्र में और उसका प्रति प्रति प्रतिबिंब पड़ा फिर प्रिया जी के नेत्रों में तो उसका मैंने दर्शन कर लिया है परंतु तो कहीं भ्रम तो नहीं है इसको जरा पक्का करके प्रयोग करके देखा जाए सुश्री so किशोरी जी बोली कि हो तो कहो प्यारे आंखें मुद रहो तो लाल नकस कहा जाए बोल मैं एक प्रयोग करती हूं मैं नेत्र बंद कर लेती हूं नेत्र बंद करने पर यदि आप निकल जाएंगे तो मैं ये समझ जाऊंगी कि तुम्हारा अपन पा में नहीं है और मेरा अपन पा भी में नहीं है ये आप मेरे नेत्रों से बाहर निकल गए इसका मतलब है कि अपन पा पूरी तरह से नहीं है अपन होता तो नेत्रों में ही बसे रहते अपन नहीं है इसलिए आप मेरे नेत्रों से बाहर निकल गए मैं देखती हूं कि ऐसा होता है कि नहीं मैं नेत्र बंद करके देखती हूं देखती हूं कि आप मेरे नेत्रों से निकल करके जाते हो कि नहीं यदि नहीं जाओगे तो समझ लूंगी कि तुम्हारा अपन मेरे प्रति है और मेरा अपन पा प्रति है परस्पर एक दूसरे के अपन का मैं अपने पन का मैं अनुभव कर लूंगी श्री किशोरी जी जो नेत्र बंद करने के लिए तैयार हुई श्री श्याम एकदम घबरा गए और आपने इस प्रयोग को ही खारिज कर दिया होकर के कहे की बताओ, साची कहो बल जाऊं श्री हरिदास के स्वामी श्यामा तुम्हें ही देखो चाहत। और सुख लागत का ही प्यारे श्याम सुंदर घबड़ा गए प्यारी से कहने लगी कहने लगे बोले प्यारी मुझे वो स्थान तो बताओ जहां से मैं निकल कर के जाऊंगा आप मुझे अपने नयनों से यदि बाहर निकाल कर के फेंक देना चाहती हैं तो हाय मुझे बताओ तो सही मैं कहा रहूंगा कहाँ रहूंगा सो मो को नकसबे की थोर बताओ साची कहूं बल जाऊं कोई स्थान हो तब तो बताओ इन नयनों के अतिरिक्त मुझे विश्राम करने का कहीं दूसरा स्थान ही नहीं है कहीं दूसरी जगह सुकर हो ही नहीं सकती है कहीं ऐसा मत करना कि हे प्रिय आप अपने अपन पे सहित मुझे अपने नेत्रों से बाहर निकाल दें आपका यह अपन पा ही मुझे आश्रय देने का एकमात्र स्थान होकर के विराजमान ऐसे जो कहा श्रीप्रिया लाल को अखबारी देकर के उस समय विराजमान हो रही हैं बोलो लाल लालनील की जय ऐसे श्रीप्रिया लाल परस्पर परीक्षा करते हुए कभी कभी बतरान जो है उस बतरान को करते हुए विराजमान हैं श्री लाल जी कह रहे हैं प्यारी जो तुम्हें लागत हूं मैं कैसा मैं कैसा लग रहा हूं कभी प्रेम की परीक्षा कर रहे हैं कि प्यारी जो तेरी अखियन में हो अपन को देखो ऐसा तुम देखतो हो कह दो ना ही कभी सखीगण परीक्षा करती हैं बोले प्यारे तुम प्यारी तुमको कैसी लगती हैं श्याम सुंदर कहते हैं मैं उनको हृदय हार बना करके रखता हूं प्यारी से पूछा तुम कैसी लगती हो श्री प्यारी बोली बोले प्यारे तू मैं दोनों एक नहीं है हम दोनों के हृदय की बात के साक्षी यदि कोई है तो सखी है सखी से पूछ लो सखी कह रही है कि मैं आपकी इस उदारता का दर्शन करके लालजी की इस चंचलता और उत्कंठा का दर्शन करके और आपकी इस उदारता जिस उदारता के द्वारा आपने मिलन की अनुमति प्रदान की है तुम दोनों को ही अपूर्व से बिलसता हुआ देखना चाहती हूं इस प्रकार सखीगण श्रीप्रिया लाल परस्पर प्रेम को बढ़ाते हुए विराजमान हो रहे हैं रस की एक रीति है कि रसिक रस का आस्वादन भी करता है और वह अपने रस को कहीं परीक्षा भी करते हुए रहता है जैसे एक अधिकारी को ईमानदार होना भी चाहिए और ईमानदार दिखना भी चाहिए वो एडमिनिस्ट्रेशन कर पाएगा यदि अधिकारी ईमानदार है ईमानदार दिखेगा नहीं तो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पाएगा ऐसे ही प्रेमी प्रेम तो करता है साथ के साथ में वह इस बात के लिए आश्वस्त भी होना चाहता है कि मेरा प्रेम कहीं प्रेमास्पद तक पहुंच रहा है या नहीं है उस प्रेमास्पद मेरे प्रेम को यदि स्वीकार कर रहा है तब तो मैं कृत करते और यदि मेरा प्रेम प्रेमास्पद तक नहीं पहुंच रहा है तो हाय अभी मेरी सेवा अधूरी है अधूरी है ऐसे प्रियालाल अपने प्रेम की परीक्षा करते हुए कभी सखीगण इन दोनों के प्रेम को बढ़ाते हुए बिराजमान हैं कुछ समय लगा इतने में ही जितनी भी सखीगण अब निकुंज में पुरुष जाति का प्रवेश तो है ही नहीं वहां पर जितने भी सखीगण सखीगण सुथन्ना धारण करके फेंटा धारण करके पाग धारण करके आज कलाकारों का वेश धारण करके ये सारी सखीगण उस समय श्री निकुंज मंदिर में उपस्थित हो गई यहाँ पुरुष जाति का प्रवेश नहीं है यहाँ पर सब सखी रूप होकर के ही विराजमान हैं। तो सब पधारी और सब जोहार करती हुई कह रही हैं बोले हे प्राणन आपकी जय हो जय हो हे श्री युगल सरकार आपकी जय हो जय हो हम गुणी जन आपकी सेवा में उपस्थित हैं सब बनी बने गुणी तब ही सब जाएं यथा योग्य मिले भेष बनाई पहर सुथन्ना, कुर्ता पगड़ी सुंदर सुंदर कमर जग, जकड़ी सब कलाकारों का वेश धारण करके उस समय पधारे हाथ में मृदंग सारंगी इत्यादि ले रखी हैं प्रणाम किया श्री प्रियालाल से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम में जो कला है वह कला यदि आपको समर्पित हो जाएगी तब इस कला की सार्थकता आप निकुंज मंदिर में विराजमान हैं और निकुंज मंदिर की एक मंदिर संस्कृति की निकुंज मंदिर की बात तो बड़ी दूर मंदिर संस्कृति की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि मंदिर संस्कृति कलाओं को संरक्षण देने वाली रही मंदिर संस्कृत मंदिर नहीं होते तो ज्ञान नहीं रहता मंदिर संस्कृति कहीं विद्या विभाग को पुस्तकालयों को संरक्षण देने वाली रही वह गो संस्कृति को संरक्षण देने वाली रही मंदिर एक संपूर्ण जो उपासना की रहनी है उपासना की जो पद्धति है उस उपासना की पद्धति का संरक्षण करने वाले हो करके रहे इसलिए मंदिरों में सारी कलाओं का संरक्षण हुआ चित्रकला मूर्तिकला जितनी भी ललित कलाएं हैं पांच ललित कलाएं हैं सबसे पहले ललित कला है वास्तुकला मंदिरों के द्वारा वास्तुकला का संरक्षण हुआ वास्तुकला से श्रेष्ठ होकर के कला कौन सी है बोल मूर्त मंदिरों में अनेक मूर्तियों का उत्कीर्णन होकर के उनका संरक्षण हुआ मूर्तिकला से भी ज्यादा श्रेष्ठ होकर के कौन सी वस्तु है बोले चित्रकला मूर्ति में जो भाव प्रकट नहीं किए जा सकते वहां रंगों की हंगिमाओं को प्रकट करके उन भावों को कहीं प्रस्तुत किया जा सकता है इसलिए चित्रकला मूर्तिकला से भी श्रेष्ठ होकर के विराजमान वास्तुकला से श्रेष्ठ मूर्तिकला मूर्तिकला से श्रेष्ठ चित्रकला चित्रकला से भी श्रेष्ठ होकर के विराजमान है संगीत कला जहाँ एक स्वर लहरी एक आलाप के द्वारा हृदय के कहीं पीड़ा को भी हृदय के उल्लास को भी विभिन्न भावों को हर्ष शोक विषाद सारे भावों को कहीं अपनी पीड़ा स्वर लहरी के माध्यम से ही प्रकट कर दिया जाए वो संगीत कला और भी ज़्यादा श्रेष्ठ होकर के विराजमान और सर्वोत्तम होकर के काव्य कला उस काव्य कला का तो कहना कहा क्या जहां पर सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव को भी बड़ी कुशलता के साथ में संप्रेषणीय बनाया जा सकता है जहां कम्युनिकेट करने की सामर्थ्य जो काव्यकला है उसमें सर्वोत्तम होकर के विराजमान तो मंदिर संस्कृति कलाओं की रक्षा करने वाली हो करके रही साहित्य की और विचारों की रक्षा करने वाली हो करके रही और यदि कला साहित्य संगीत चित्रकला नृत्य कला जितनी भी कलाएं हैं उन सारी कलाओं का यदि भगवत सेवा में विनियोग कर दिया जाए तो वे दिव्याति दिव्य होकर के विराजमान हो जाएंगी अन्यथा उन कलाओं का दुरुपयोग हो जाएगा इसलिए जितनी भी सखीगण वे सबकी सब, की सब अपनी कलाओं को अपनी विभिन्न योग्यताओं को अपनी क्षमताओं को उस समय श्री श्याम सुंदर के सामने उस मंदिर में प्रस्तुत कर रही हैं रंग मंदिर में श्री प्रियालाल विराजमान हैं श्री सखीगण रंग मंदिर में रंगम नाट्य रणे रसे नाट नृत्य रागे रणे नृत्य राग रण इन सबों में वह अपनी कला को प्रस्तुत करती हुई विराजमान हो रही हैं सब सखीगण उस समय कभी गायन करके कभी वादन कभी नृत्य कभी नट प्रवृत्ति के विभिन्न जो खेल हैं उन सबों को प्रकट करते हुए जो विराजमान हैं सो नृत्य कला संगीत कला को और जानत सब नट जो कला को सब विभिन्न कलाओं को जानती हैं और इन प्रियाओं ने जब गायन किया समय काचि समकुंदेनो स्वर जाति अमिश्रता अमिश्रित जो स्वर जाति है वे अमिश्रित स्वर जाति इन प्रियाओं के माध्यम से प्रियाओं के कंठ से अपूर्ण रूप से प्रकट होती हुई विराजमान हो रही हैं जितने भी जगत के गायक उन सबों के कंठ कफ इत्यादि दोषों से दूषित हैं पांत ये परियागण चिन्मय होकर के विराजमान इसलिए इन सखीगणों के कंठ परम परम सुधे हुए होकर के विराजमान जिनमें शुद्ध स्वर प्रकट होते हैं जगत के गायकों में शुद्ध स्वर प्रकट नहीं हो सकते क्योंकि उनके कंठ कहीं कफ इत्यादि दोषों से कफ बात दोषों से दूषित होकर के विराजमान स्वर जाति अमिश्रता इन प्रियागणों ने जब गायन किया उस समय अमिश्रित स्वर शुद्ध स्वर इनके कंठ से प्रकट हुए केवल स्वर ही प्रकट नहीं हुए स्वरों की श्रुति भी शुद्धतम रूप में इन प्रियाओं के कंठ से आनंदपूर्वक प्रकट हो रही हैं। स्वर को तो प्रकट किया जा सकता है परंतु श्रुतियों में भेद नहीं किए जा सकते श्रुतियों से मिलकर के बने हैं स्वर षडज रेवत जितने भी स्वर हैं हैं सा ये सब श्रुतियों से मिलकर के बने हैं। जहां में चार रेवत में तीन गांधार में में दो मध्यम में चार पंचम में चार धईवत में तीन निषाद में दो इस प्रकार एक ग्राम में सारे सा इन एक ग्राम में बाईस श्रुति विराजमान तीन प्रकार के ग्राम हैं षड मध्यम पंचम इस प्रकार बाइसिया छाछ श्रुतियों का केवल गायन किया जा सकता है छाछ श्रुति से सड़सठवीं श्रुति आ जाएगी तो आवाज फट जाएगी यदि प्रथम जो श्रुति है उस श्रुति से नीचे गायन किया जाएगा तो स्वर ही नहीं निकलेगा पांच इन प्रियागणों ने स्वर जाति ही अमिश्रता अनंत अनंत अमिश्रित जो स्वर जाति हैं उनको प्रकट किया जितने भी स्वर हैं उन सारे स्वरों के अनंत अनंत श्रुतियों को यह प्रकट करती हुई विराजमान केवल तीन ग्राम तक ही नहीं बल्कि ये अनंत अनंत ग्रामों को प्रकट करती हुई विराजमान हुई और उन स्वरों को लेकर के जो जाति बनी उन जातियों के द्वारा अनेक अनेक रागों को भी यह प्रकट करती हुई विराजमान हुई स्वरों के समूह को जाति कहते हैं जाते है राग मात्रा संगीत रत्नाकर इत्यादि में निरूपण किया गया कि राग की को प्रकट करने वाली जो वस्तु हैं उनका नाम है जाति स्वर जाति अमिश्रता श्री प्रियागण जिस समय गायन करने के लिए बैठ रही हैं, उस समय अमिश्रित स्वर इनके कंठ से प्रकट हो रहे हैं जाति तीन प्रकार की संपूर्ण साढ़व औधव संपूर्ण में सातों स्वरों का प्रयोग होगा षाढ़ में छह का औधव में पांच स्वरों का प्रयोग होता हुआ विराजमान तो ये संपूर्ण साढ़व औधव इन सारी जातियों का श्री प्रियागण जब प्रयोग श्री सखीगण जो प्रयोग कर रही हैं और उन प्रयोग करते हुए जो अपूर्ण रूप से गायन कर रही हैं उन गायन करने में शुद्ध जो स्वर उनको स्वर उनकी माने जाति फिर स्वर फिर उनकी श्रुतियाँ इनको भी भेद सहित गायन कर सकने में जब ये समर्थ हों उस समय अपूर्ण रूप से श्री प्रियालाल इनको पुरस्कृत करते हुए विराजमान कोई ताल बजाती हुई तालवादी जो हैं, उनमें अपनी विभिन्न पर्वों का प्रयोग करती हुई अपूर्व से सुशोभित हो रही हैं। कोई नृत्य कोई नृत्य दोनों का प्रयोग करती हुई विराजमान भरत मुनि ने नृत्य निर्त और नृत्य इन दोनों में अंतर किया नृत्यम भावाश्रयम प्रोक्तम नृत्यम ताल लयाश्रयम जहां भाव का अनुकरण किया जाए भाव का अभिव्यजन किया जाए उसका नाम है नृत्य जहां केवल ताल और लय का प्रयोग किया जाए उसका नाम है नृत्य तो ये नृत्य निर्त और नृत्य दोनों प्रकट करती हुई उस समय विराजमान हो रही हैं कोई नटके विभिन्न अद्भुत अद्भुत जो खेल है उनको दिखाती हुई विराजमान हैं श्री किशोरी जी ने आनंद उस समय आदेश प्रदान किया तभी प्रिया बोली मुस्काई जो जानत प्रकटोचित चाही जो तुम कला जानती हो उसे आप यहां प्रस्तुत करो यदि किसी कलाकार को अपनी कला को प्रकट करने वाला सुधीर सामाजिक मिल जाए और उसे उचित मंच की प्राप्ति हो जाए तो जैसे उसमें अपूर्ण रूप से उल्लास होता है जैसे उसकी कला सामाजिक की योग्यता को देख करके अपने आप सामने प्रकट होती हुई चली जाती है ऐसे ही श्री प्रिया जहां पर सामाजिक बन करके दर्शक बन करके विराजमान हो वहां पर श्री किशोरी जी की ही काय रूपा उन सखी गणों की कला की अभिव्यक्ति का जो उत्कर्ष हो होगा उसका क्या वर्णन किया जाए ऐसे आनंद पूर्वक श्री गुणीजन नृत्य इत्यादि करते हुए विराजमान हैं श्रीप्रिया जी ने रीझ रीझ भूषण पट दीने इनको रिझ करके भूषण पट सबको प्रदान कीने हैं जय जय कहे कहे रागिनी लीने कभी श्रीप्रिया प्रिया किसी रागिनी गायन करने का आदेश प्रदान करती हैं इन श्रीप्रियागणों में नित्य नवराग विराजमान नए नए रागों को प्रकट करती हुई यहां पर गिने चुने राग नहीं हैं जित नव नव जो राग उन नव नव, नव रागों को प्रकट करती हुई विराजमान जिनका जगत में कहीं प्रकाशन नहीं और इन प्रियागणों ने जो राग गाए वे राग ही कहीं जगत में जो एकाद राग प्रकट हुए 150 राग जो प्रकट हुए उनका गायन करके ही गुणीजन कृतकृत्य होते हुए विराजमान हैं। इस प्रकार श्री प्रिया के द्वारा गाए गए राग वह जगत के कलाकारों के लिए भी उपजीव्य हुए हैं। श्री है प्रसन्न पुन रीज कुनजन कहो बुलाए कहु भात अनुकरण अब बन आबहु तुम जाय श्री जी के हृदय में उस समय प्रिया लाल सखियों के साथ में नृत्य करने की जो रूप माधुरी अपने नृत्य करने की रूप माधुरी उस रूप माधुरी का दर्शन करने की अभिलाषा उत्पन्न हुई यह सखीगण स्वस्वरूप होकर के विराजमान अपने स्वरूप का दर्शन करने के लिए दर्पण की आवश्यकता होती है जब सखी रूप दर्पण यहां विराजमान है तो श्री प्रिया अपने रूप का आत्मीय जो वस्तु है उस आत्मीय वस्तु का आत्म वस्तु का दर्शन करना चाहती हैं। आत्मीय का दर्शन साक्षात किया जा सकता है परंतु दर्शन वह साक्षात नहीं किया जा सकता आत्म दर्शन के लिए दर्पण की आवश्यकता होती है और ये सखीगण श्री प्रिया के आत्मस्वरूप होकर के ही विराजमान हैं। उस आत्मस्वरूप सखियों के माध्यम से श्री प्रिया अपनी ही रूप माधुरी का दर्शन करती हैं। एक बहुत बड़ा सिद्धांत है आत्मी का दर्शन साक्षात किया जा सकता है परंतु आत्मा का दर्शन करने के लिए कहीं दर्पण की आवश्यकता होगी अपनी रूपमाधुरी का दर्शन करने के लिए दर्पण की आवश्यकता होगी इसलिए ज्ञानी को हार करके चित्त में ही भगवान का दर्शक दर्शन करना पड़ता है समाधि में उसे दर्शन करना पड़ता है चित्त के भीतर वह उस भगवान का दर्शन करना चाहता है दर्शन क्या करता है चित्त के भीतर दर्शन कहाँ से होगा ब्रह्म तो व्यापक है चित्त तो सीमित है चित्त के भीतर व्यापक ब्रह्म का दर्शन हो नहीं सकता है तो जहाँ चित्त में ब्रह्म साक्षात्कार की या ब्रह्मानुभव की बात कही गई वहाँ पर ब्रह्म के प्रभाव से उपाधि का लय होने पर ब्रह्म की प्राप्ति है जिसको ब्रह्म साक्षात्कार कहा जाता है वहां पर उपाधि का लय ही ब्रह्म का साक्षात्कार है वो एक अलग प्रकार प्रकरण है वेदांत का प्रकरण है, परंतु तो उससे एक बात जरूर प्रकट हो रही है कि आत्मीय का दर्शन साक्षात किया जा सकता है आत्मदर्शन करने के लिए दर्पण की आवश्यकता होती है श्री प्रिया आत्मदर्शन करना चाह रही है लाल प्रिया अपना ही दर्शन करना चाह रहे हैं अपनी रूपमाधवी का दर्शन करने के लिए श्री प्रिया लाल को दर्पण की आवश्यकता हुई और दर्पण कौन है बोले इस समय सब सखीगण अपनी कला को प्रकट करने के लिए विराजमान हैं इसलिए श्री प्रिया ने उस समय सखियों को आदेश प्रदान किया बोले अरि सखी काहु भात अनुकरण अब बने आबह तुम जाय बोले यदि तुम अनुकरण कर सकती हो तो श्री श्याम सुंदर की जो नृत्य माधुरी है उस माधुरी का अनुकरण करें यदि तुम में सामर्थ्य हो इसी श्याम सुंदर बोले बोले अरे सखियों यदि संभव हो तो श्री किशोरी जी की जो नृत्य माधुरी है उस नृत्य माधुरी का दर्शन करना चाहते हैं इस प्रकार प्रिया लाल दोनों जब अपनी एक साथ नित्य मधुरी का स्वयं ही दर्शन करने के लिए उत्सुक हुए कि श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशो वाने वो स्वाद्यो ये नाम मृत मधुरे मीदृशो वामीय सौख्यम चास्या मदन भवत कीदृशो वेद लोभा तद्भावाढ़ आप उस रस का दर्शन करने के लिए विराजमान हो और जैसे श्री गौरहरी के रूप में आप राधाभाव धारण करके अपने माधुर्य का स्वयं आस्वादन प्राप्त करें ऐसे ही यहां दर्शक बन करके अपने माधुर्य का स्वयं आस्वादन प्राप्त करने का आप यह स्व प्राप्त कर रहे हैं और श्री प्रिया लाल ने जब आदेश प्रदान किया उस समय सारी सखीगण उस राश लीला का अनुकरण करने के लिए प्रस्तुत हुए श्री प्रिया प्रीतम को वेशधारण करके सखी गण ही उस समय आई नाट्यशास्त्र में जहां अर्थोपक्षेपक और अंक ये दो पद्धतियां हैं किसी वस्तु को वस्तु कहते हैं सब्जेक्ट मैटर जो आ, कथानक है उस कथानक को प्रस्तुत करने के लिए नाटक में दो पद्धतियां श्री भरत मुनि ने बताई एक पद्धति है अंक और दूसरी पद्धति है अर्थोपक्षेपक अंक उसे कहते हैं जहां पर नायक स्वयं मंच के ऊपर उपस्थित होता है और स्वयं उपस्थित होकर के वह उन लीलाओं का स्वयं उन कार्यों का स्वयं प्रदर्शन करता है कराता है अंक में थ्री यूनिटिस अन्वित त्रय ये बड़ी आवश्यक होती हैं माने किसी घटना के घटने में उतनी ही देर लगनी चाहिए जितनी कि वास्तव में वो घटी अन्यथा वहाँ पर यूनिटी ऑफ टाइम यूनिटी ऑफ प्लेस यूनिटी ऑफ एक्शन ये बाधित हो जाएंगे इसलिए अंक में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि घटना जैसी है उसको घटने में जितना समय लगा उसको घटने की जो स्थान है वो स्थान काल और पात्र इनकी अनविति इनकी यूनिटी बनी रहे इनकी एकता बनी रहे उसको कहते हैं अंक तो नाटक के दो भाग होते हैं अंक में तो किसी लीला को किसी घटना को यो की त्यों दिखाया जाता है और दूसरा होता है अर्थोपक्षेपक अर्थोपक्षेपक उसे कहते हैं नाट्यशास्त्र में श्री भरतमुनि वर्णन कर रहे हैं और दशरूपक इत्यादि में भी उसका वर्णन किया गया कि जहां आगे पीछे की घटनाएं मंचित करके नहीं दिखाई जाएंगी बल्कि उनकी सूचना मात्र दे दी जाएगी और पात्रों की वार्तालाप के माध्यम से जहां किसी घटना की आगे होने वाली या पीछे हुई घटना की सूत्रों को मिला दिया जाए और उनकी सूचना दे दी जाए उनको हम कहेंगे अर्थपक्षेपक्ष इस तरह से दो प्रकार की घटना दृश्याव हुई एक दृश्य और एक सूच्य। एक नोटिस्ड है और एक दैट कैन बी सीन उसको बिल्कुल सामने मंचित किया जा सकता है तो अंक में तो मंचन होता है परंत जो उनमें सूचना होती है अंक के भीतर ही एक ऐसी पद्धति है उसको श्री भरत मुनि ने कहा गर्भांक। अंक के भीतर जहां कोई दूसरा अंक आ जाए उसका नाम है गर्भांक। गर्भा पर उसी गर्भांक का आप कल की लीला में दर्शन करेंगे कि श्री प्रियालाल साक्षात लीला का प्रदर्शन करते हुए कृपा करके अपनी लीला को रसिकजनों के सामने दिखाते हुए और सखियों की सेवा ग्रहण करते हुए आप विराजमान हैं और उसी अंक के भीतर एक दूसरा ड्रामा के भीतर ड्रामा अंक के भीतर दूसरा अंक वहां पर दिखाया जाए उसका नाम है गर्भा तो उस गर्भांग की लीला उसको निरूपण किया गया श्री रूप गोस्वामी जी ने ललित माधव नाटक में गर्भांग का प्रयोग किया मथुरा में श्री कृष्ण विराजमान हैं और ब्रिज की लीला का वहाँ पर श्री नारद जी विशेष रूप से भरत मुनि को संग में लेकर के आते हैं और श्री ब्रिज की लीला का वहाँ पर दिग्दर्शन कराते हैं मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे जहाँ मेरा जो अध्ययन का जो क्रम रहा वो भी श्री श्रीमद्भागवत से संबंधित रहा श्री गुरुदेव की श्री पिताजी की बड़ी भारी कृपा रही कि हमारा जितना भी आ, मने भले कॉलेज में पढ़ाते रहे अध्यापन करते रहे परंतु जितनी भी हमारी शिक्षा पद्धति रही वह तो श्रीमद भागवत और वैष्णव आचार्य ग्रंथों से ही संबंधित रही यहाँ तक कि पी करने के लिए जब हुए तब भी पिताजी ने कहा कि ना तुम रूप गोस्वामी जी के ऊपर करो और उन्होंने ही विषय दिया और श्री रघु जी के उन ग्रंथों का जो अध्ययन करने का स्व मिला उससे थोड़ी बुद्धि खुली बड़ा भारी श्री रघु की बड़ी कृपा हुई और जो उसका शास्त्रीय पक्ष है उस शास्त्रीय पक्ष को भी कहीं आत्मसात करने के एक स्व प्राप्त हुआ नहीं तो पीएचडी एच किसी दूसरे विषय पर करते तो कहाँ के कहाँ जाते परंतु जितना भी पढ़ना पढ़ाना कॉलेज में वो भी इसी के साथ में संबंधित रहा इसलिए एक बड़ी सुविधा की बात होगी तो श्री गर्भा में नाटक के भीतर नाटक होता है अंक के भीतर अंक होता है यहाँ श्री प्रियालाल स्वयं बैठे हुए हैं एक अंक चल रहा है और उस अंक के भीतर एक अंक श्री प्रियालाल ने आदेश प्रदान किया बोले तुम मेरी ब्रज लीला का अनुकरण करो मेरी लीला का रासलीला का आप अभिनय करके मुझे दिखाओ और उस समय लीलांकरण करने के लिए ये सखीगण सब श्रृंगार धारण करके पधारें श्री प्रिया लाल ने ही अपनी शक्ति का संचार जैसे इन सखियों में कर दिया है आत्मस्वरूप होकर के ही विराजमान हैं और जैसे आत्मदर्शन करने के लिए दर्पण की आवश्यकता है ऐसे सखी रूपी दर्पण में श्री प्रियालाल अपने निज अपने का दर्शन करते हुए विराजमान हैं। एक सखी श्री कृष्ण स्वरूप धारण करके पधारी रास बिहारी का स्वरूप दूसरी सखी श्री राशेश्वरी बनकर के पधारी है अन्य सखी श्री ललता विशाखा आदि आदि का स्वरूप धारण करके सब सखीगण ही उस समय स्वरूप को धारण करके पधारी और यहां सब सखीगण तद्रूप धारण करके भी एक दार्शनिक रहस्य है कि प्रिया लाल का रूप धारण करके भी इन सखियों का सखी भाव कहीं भी बाधित नहीं हो रहा है यहां पर अहंग्रहोपासना नहीं अहम ब्रह्माष्टमी वाली उपासना की स्थिति इन सखी में नहीं आई है श्री प्रियालाल के की वेश को धारण किए हुए हैं उनके आचरणों की त्यों कर रही हैं परंतु हृदय में जो भाव विराजमान है वो ये कि हम प्रियालाल को सुख देने के लिए यह लीला उनके सुखार्थ कर रही हैं, अतः सेवा कहीं भी बाधित नहीं हुई जैसे महाराज में कृष्णो हम पश्चिम ललता मित्र मैं कृष्ण हूं देख, देख, ब्रह्मासन वाली स्थिति नहीं है अहम कहकर के मैं कृष्ण की दासी ही हूं श्री कृष्ण के रूप माधुर्य का आस्वादन प्राप्त करते हुए श्री प्रिया प्यारे की चेष्टाएं प्रिया के श्रीअंग में आरोपित हो गई हैं परंतु प्रिया नहीं बनी है वहां पर प्रेम का आस्वादन श्याम सुंदर के प्रेम का आस्वादन प्राप्त करती हुई विराजमान जैसे एक उदाहरण से बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी जैसे कोई व्यक्ति जंगल में जा रहा था सामने से एक आए शेर आते हुए दिखा जंगल है शेर तो आ भी सकता है शेर आते हुए दिखा यह व्यक्ति इधर उधर घबरा रहा है कहां जाऊं कहां जाऊं और शेर सामने ही आता हुआ चला जा रहा है शेर ने उस व्यक्ति को देखा कि या नहीं देखा शेर तो अपने रास्ते से बदल गया चला गया अपनी पगडंडी पे आगे चला गया यह व्यक्ति भय में इतना भयभीत हो गया कि धमदेसी गिर पड़ा कि हाय अब तो मरा और गिर गया मूर्छित हो गया इसके साथ ही कुछ देर में ढूंढते ढूंढते आए बोले अरे भाई क्या हुआ क्या हुआ इसको जगाया बोल क्या बात है क्या बात है ऐसे कैसे पड़ा है तो वो भयभीत व्यक्ति ये नहीं कहेगा पूरी कहानी नहीं बताएगा कि मैं इस तरह से जा रहा था इस तरह से शेर आ रहा था ये सब कुछ कहने कुछ की उसकी सामर्थ्य नहीं है वो इतना भयभीत है वो स्वयं शेर का अभिनय करने लग जाता है बोले क्या हुआ क्या हुआ वो कुछ बोलेगा नहीं वो क... आँख भाड़ करके हाथ ऊँची करके वो शेर का स्वयं पंचानन बन करके जैसे अभिनय करने लग जाता है ऐसे ही श्री किशोरीजू श्री सखीगण श्याम सुंदर की रूप माधुरी का ध्यान करते करते कि आप प्यारे इतने मधुर हैं प्यारे की बंशी जब अधर पर विराजमान होती है वे इस प्रकार त्रिभंग ललित होकर के विराजमान हो, हो जाते हैं ग्रीवा इस तरह झुक जाती है भोंएँ ऐसे तंज आती हैं कटाक्ष ऐसे टेढ़े हो जाते हैं अधर ऐसे मुस्कान लेते हुए विराजमान होते हैं कटी ऐसे झुक जाती है बनमाला ऐसे झोटा खाती हुई चली जा रही है पीतम्बर ऐसे फौराता है पटका ऐसे लहरा लेता है चरण इस प्रकार टेढ़े हो जाते हैं तो ध्यान करते करते श्याम सुंदर की चेष्टा स्वयं ही करने लग जाती हैं। तो तो भयाविष्ट व्यक्ति व्यक्ति नहीं हुआ, भय का अनुभव कर रहा है परंतु उसकी चेष्टाएं शेर जैसी हो जाती हैं। ऐसे ही ये सखीगण प्रिया लाल का अभिनय कर रही है चेष्टा प्रिया लाल की हो रही है परंतु हृदय में प्रिया लाल को सुख देने का भाव ही निरंतर निरंतर विराजमान है कि प्यारे को सुख देने के लिए उनकी किंकरी होकर के हम उनकी लीला उनके सामने प्रस्तुत कर रही हैं और उनकी लीला को यथातथ प्रस्तुत करते हुए हम उस लीला को कैसे अपनी कुशलता के द्वारा मंचित कर सकें जान कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगी उनकी कृपा का ही बल है ऐसा विचार करते हुए वे सखीगण प्रिया लाल बनकर के पधारी और श्री लाल जी अपने ही उस रूप माधुरी का दर्शन करके बड़े लाल यहां पर एक शब्द का प्रयोग किया गया है छोटे युगल और बड़े युगल छोटे छोटे प्रिया प्रीतम और बड़े प्रिया प्रीतम छोटे कहने का तात्पर्य है सखी जो बनी हुई तो वो सखी उसी रूप माधुरी का दर्शन करते हुए विराजमान हो रही हैं श्री प्रियालाल लाल आनंद पूर्वक उस लीला का दर्शन कर रहे हैं सब सखीगण उस समय श्री प्रियालाल की शोभा जो है उस शोभा का उस गर्भांक में दर्शन कर रही हैं रास नृत्य में कोई सखी श्री लाल जी की रूपमाधुरी का वर्णन कर रही हैं कि सोन जुही की बनी पगिया और चमेली को गुच्छ रहो ओ दो दल फूल के कदम सेवती जामाहु घूम घुमा एक पेन स्केच काव्यशास्त्र की भाषा में इसको कहेंगे शब्द चित्र चित्रात्मकता वो सखी गणों में इतनी क्षमता विराजमान है कि वे शब्दों के माध्यम से ही एक चित्र को प्रस्तुत कर देती हैं उस छवि को सामने जैसे शब्दों में ढाल लेती हैं जो रूप रूपमाधुरी सामने दर्शन कर रही हैं उसको यो की त्यों प्रस्तुत कर रही हैं सुंदर प्यारे की शोभा का क्या वर्णन किया जाए सुंदर आज पुष्प श्रृंगार धारण करके विराजमान है यह पुष्प क्या है बोलो उल्लास का नाम है पुष्प यौवन का नाम ही है पुष्प जौवन फूल बसंत ऋतु तालिका में श्री महावाणी जी ने वर्णन किया कि जौवन फूल जो यौवन है उसी का नाम है फूल उसी का नाम है बसंत जहां बसंत तो फूल इन शब्दों का प्रयोग हो वहां पर यौवन ही समझना चाहिए तो जो श्री प्रियालाल में अपूर्व उल्लास यौवन वही आज मानो पुष्प बनकर के प्रियालाल की सेवा करते हुए विराजमान है चमेली के गुच्छ न्यारे झुक रहे हैं कदम के पुष्प कान में न्यारे लगा रखे हैं कोई श्री किशोरी जो की शोभा का करती हुई कह रही कि सारी सवारी है सोन जुही और जुही के तापे लगी किनारी, पंकज के दल को लहंगा अंगिया गुलाबांस की शोभित न्यारी चमेली को हार हमेल गुलाल की मोर्य की बैदी है भाल पर बारी आज विचित्र सवार के देखिए कैसी श्रृंगारी है प्यारी ने प्यारी बोले श्री प्रिया जी की जो शोभा वो भी अद्भुत होकर के विराजमान सोनजूही की अपूर्व सोनजूही पुष्प की अपूर्व साड़ी जूही की किनारी जिसके ऊपर लगी हुई है ऐसी पुष्प साड़ी का का धारण करके कमल के दल का सुंदर लहंगा धारण करके गुलाबास की अपूर्व अंगिया धारण करके चमेली के हार गुलाल की हमेल हमेल माने हार के ऊपर जो बड़ा चौड़ा हार धारण किया जाए उसका नाम हमेल और सुंदर बंदिनी जो हैं वो बंदिनी शोभा को प्राप्त हो रही हैं आज प्रियालाल अपूर्ण रूप से शोभा को प्राप्त हो रहे हैं सब ऐसे श्री प्रियालाल की जब वंदना कर रही हैं माने सखीगण जैसे श्रीमद वृंदावन में प्रियालाल की रास के पहले वंदना करती हैं ऐसे ही यहाँ पर छोटे जो प्रियालाल विराजमान हैं बड़े प्रियालाल तो दर्शन कर रहे हैं सामाजिक बन करके और छोटे प्रियालाल जो विराजमान हैं उनसे सखीगण प्रार्थना कर रही हैं और कह रही हैं जय जय श्री विश्वान सता कीर्त दुलारी प्यारी करके कृपा कर की कोर मोह को निहारी आप हमारे ऊपर कृपा करें कृपा करें और उस समय जैसे श्री लाल प्रिया से प्रार्थना नित्य रास में करते हैं ऐसे यहां पर भी गर्भांग के जो लाल प्रिया हैं वे भी श्री रंग मंदिर में विराजमान रंग महल में विराजमान लाल प्रिया का मनोरंजन करते हुए वे श्री उसी प्रकार के रास का दर्शन कर रहे हैं श्री किशोरी जू उस समय प्रार्थना कर रही हैं लालजी ने प्रार्थना की किशोरी जी श्री प्रिया जी से प्रार्थना कर रही हैं कि प्यारे रास बिलास को मोह बड़ो उत्साह चलो चले सब सखियन ले नव कुंजन के माँ हमारे लिए श्री कृष्ण तत्व रूप में विचारणी हैं परंतु उपास्य नहीं हैं एक बार तत्व को विचार कर लिया ये विचार कर लिया कि ये तत्व हैं सर्वोत्तम होकर के विराजमान हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनाध राध गोविंद सर्व कारण कारणम ये विचार कर लिया परंतु तो इसके बाद में जब उपासना की जाएगी तो उपासना लीला बिहारी की की जाएगी तत्व की उपासना नहीं की जाएगी कृष्ण तत्व रूप में उपास्य नहीं है कृष्ण लीला बिहारी के रूप में ही उपास्य हैं और श्री लीला बिहारी श्री प्रियाजी को संग में लेकर के जो पधारे श्री वृन्दावन कुंजों में श्री सब सखी गण भी उस समय विराजमान है रासोत्सव संप्रवृत्ता गोपी मंडल मंडित योगेश्वरण कृष्णेन ताशा मध्य द्वयुर्द्वे उस समय रासोत्सव प्रवृत्त होता है नचाने वाली वस्तु कौन है नचाने वाली वस्तु है उत्सव प्रिया नचाने वाले नहीं है यहां हित तत्व जो है वह वा नचाने वाला है प्रेम तत्व नचाने वाला है उत्सव नचाने वाला है इसलिए रासोत्सव इसमें प्रथमा विभक्ति का श्री सुखदेव जी ने प्रयोग प्रयो किया और योगेश्वर कृष्णेन कृष्ण में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जो साधक तम होता है उसे कहते हैं करण जो म होता है उसे कहते हैं कर्म और जो स्वतंत्र होता है उसे कहते हैं कर्ता जो किसी के अधीन नहीं हो उसको हम कहेंगे कर्ता यहां स्वतंत्र है कौन रासो सब और श्री कृष्ण प्रिया ये क्या है उस रासो सब के उपकरण है रासोत्सव प्रियालाल को नचा रहा है प्रियालाल तो केवल इंस्ट्रूमेंट है सब्जेक्ट नहीं है सब्जेक्ट है रासोत्सव आनंद जो है वो है ऑब्जेक्ट और इंस्ट्रूमेंट है श्री प्रियालाल, लाल श्रीमद वृंदावन ये सब वस्तु तो इंस्ट्रूमेंट होकर के विराजमान है करण होकर के विराजमान है तो सब संप्रभुता गोपी मंडल मंडता योगेश्वर कृष्ण तो तृतीय विभक्ति है इसलिए करण हो करके विराजमान है कृष्ण के माध्यम से यह सब स्वयं प्रभु रात कृष्ण के नचाए प्रेम गोपी के नाचाए आपने नाचा है तीनों नाचे एक था कृष्ण को नचाने वाला भी प्रेम गोपी को नचाने वाला भी प्रेम और स्वयं भी नृत्य करने वाला प्रेमी एक स्थान पर ही कोई एक स्वरूप ऐसा है जिसमें कृष्ण राधिका और गोपी एक स्वरूप में विराजमान उस कोई दिव्य स्वरूप की सर्वदा सर्वदा वंदना कर रहे हैं जय जय श्री राधे वो दिव्य स्वरूप विराजमान श्रीमद महाप्रभु का स्वरूप वो दिव्य स्वरूप जहां पर तीनों वस्तु एक जगह वो श्री गौरांग हरि स्वरूप भी अपूर्ण से विराजमान वो प्रसंग अलग है सो इस प्रकार श्री प्रियालाल लाल आनंद पूर्वक नृत्य करते हुए विराजमान हैं। श्री श्री जी कह रही हैं, ये तो चतुर प्रीति के आलय आलय माने आलय ये प्रियालाल दोनों प्रीति के आलय होकर के विराजमान हैं। है आनंद जद उमगे मन बुद्धि बल कछ न चाल है जब हृदय में आनंद उमड़ता है तब मन बुद्धि ये कुछ भी नहीं चलती हैं। श्री श्याम सुंदर परम चतुर हैं प्रीति के आलय हो करके ही विराजमान हैं वर्णों चहो कछुक गुण इनके यदि मैं प्यारे के गुणों का वर्णन कर रही हूं कौन वर्णन कर रही है वो छोटे वाले वो गर्भांग के जो प्रिया प्रियाजी हैं वो उस समय वर्णन कर रही हैं कि मैं इनके गुणों का वर्णन करना चाहती हूं जिनको सुनकर के सुमत प्रेम बस दहले हाले बुद्धि भी प्रेम के बस बशीभूत होकर के स्तंभित हो जाती है दहल जाती है हाल चंचल हो जाती है बुद्धि भी निर्णय कर सकने में समर्थ नहीं होती है मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सबके सब जहां प्रेम के कारण बशीभूत होकर के आप दहल जाते हैं अपने अपने स्वरूप को भूल जाते हैं वे हाल कंपित होकर के विराजमान हो जाते हैं पूर्व वस्तु का विभाजन कर सकने की सामर्थ्य नहीं रहती चित्त नहीं रहता निर्णय करने की सामर्थ्य नहीं रहती बुद्धि नहीं रहती संकल्प करने की सामर्थ्य नहीं रहती मन नहीं रहता भोग करने की सामर्थ्य नहीं रहती अहंकार नहीं रहता मन बुद्धि चित्त अहंकार जो संकल्प विकल्प करने वाली बुद्धि संकल्प विकल्प करने वाली इंद्री उसका नाम है मन जो निर्णय करने वाली इंद्री उसका नाम है बुद्धि जो पूर्व दर्शित किसी वस्तु को पहचानती है और एक वस्तु का दूसरी वस्तु से भेद करती है उस इंद्री का नाम है चित्त और जो भोग करने वाली इंद्री है भोक्ता बनकर के विराजमान है कर्ता भोक्ता उसका नाम है अहंकार यहाँ पर चारों, के चारों श्री लाल की चारों इंद्रिया मैं चित्त बुद्धि मन अहंकार अपनी जितनी भी इंद्री उन सबको भुला देती हूं और लालजी श्री प्रिया जी के रूप माधवी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि छिन्न छिन्न देह अपूर्व सरसे श्री किशोरी जी का जो प्रेम वो अपूर्व है जो निरंतर निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता है श्री, जैसे है। इसी प्रकार श्री प्रेम भी है। उसमें विरुद्ध धर्म एक काल में विराजमान विभुरपी कलेन सदाम वो विभू है अब जो विभू पदार्थ है उसकी वृद्धि कैसे होगी परंतु श्री राधिका का प्रेम होने पर भी सदा सदा अभिवृद्धि को प्राप्त होता है गुरु ही वो गुरु है। गुरु होने के कारण आना चाहिए, रप गौरवचर्या भीन विरुद्ध धर्म अग्जिण विराजमान है और मोह उपचित बक्रमाप शुद्ध सहज रूप में व्यापार भी है, है। परंतु बक्रमा होते हुए भी वो परम शुद्ध है मो मो उपचित उपचित उपचित सदा सुपुष्ट है, उपचित माने पुष्ट, वक्रमा को धारण करने का बक्रमा के द्वारा बामता के द्वारा मान के द्वारा पुष्ट है पंत फिर भी शुद्धा उसमें निज स्वार्थ नहीं है टेढ़ापन तो है पंत निज स्वार्थ का कहीं स्पर्श मात्र भी नहीं है वह परम शुद्ध है जयति राधिका राग श्री श्यामंदर में श्री राधिका का जो अनुराग उस अनुराग की जय हो आज किशोरी वंदना नहीं है किशोरी जी से ज्यादा वंदना है किशोरी जी के प्रेम की बोल वृंदावन बिहारी लाली की जय जै। जयत मुरद्विषी राधिका नुराग श्री श्याम सुंदर उस राधिका अनुराग की महिमा का गायन कर रहे हैं कि छिन्न छिन्न नेह अपूरव सर श्री जी का जो प्रेम वो विभुरपे गौरव चरिया चर्यान उपचित ब्रमाप शुद्ध जो गुर सदा सदा वृद्धि जो है उनको प्राप्त करते हुए विराजमान है मुख हेरत हेरत प्रेम तरंगन ही हरसे प्रियाजी जी का मुख दर्शन करके प्रेम तरंग में हृदय उस समय हर्षित हो जाता है प्रेम का पयोध जैसे उमड़ रहा हो आनंद जो है वो अति गर्व होकर के अति गौरवशाली भारी होकर के सामने मूर्तिमान होकर के ही श्री क्रिया प्रिया के रूप में वो आनंद ही आनंद घन विशेष होकर के श्री प्रिया के रूप में सामने महाभाव घन विशेष होकर के श्री प्रिया मादनाख्य महाभाव स्वरूप होकर के सामने विराजमान बनी गुनी जो प्रिय और प्यारी देख दशा उस समय श्री दर्शन करने वाले प्रिया प्यारी ये भी व्याकुल हो जाते हैं अपनी माधुरी का दर्शन करके जो दर्शक सामाजिक प्रिया प्राप्त प्यारी हैं वे व्याकुल हो जाते हैं नट प्रिया प्यारी का दर्शन करके श्री रासकरण सुख नित्य नित्य है निरखन पायो नाही सो सुख अब सखियन दियो बस गयो मो मन माही जब रास करके उन सखीगणों ने दिखाया श्री प्रियालाल प्रशंसा करते हुए ये ही कहते हैं कि रास करने तो मैं नित्य करता हूं रास तो नृत्य करता हूं परंतु तो हाय इस रास का दर्शन नहीं कर पाया जब आज इन सखियों ने मुझे दिखाया तब उस रास का दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है अरे अद्भुत अद्भुत श्री किशोरी जी से कह रहे हैं बिल्कुलशोरी जी देखो देखो अद्भुत अद्भुत हाव भाव अभिनय नृत्य कला बेश आ इन सखियों को जो नृत्य पे यहां रंगमंच के ऊपर जो अभिनय कर रहे हैं उनमें सब वस्तुओं की क्यों विराजमान हैं इस प्रकार श्री प्रियालाल उस नृत्य का दर्शन करते हुए अपूर्ण रूप से आनंदित होते हैं और यहां पर सारी कला सारे विज्ञान उनका दिग्दर्शन हो रहा है भरत मुनि जी ने अपने नाट्य शास्त्र में वर्णन किया कि नतक शिल्पम, नतक नसा नसा ना ना तक शिल्पम न तक शास्त्र न सा विद्या न सा कला न तद योगो न तत्शास्त्रम नाट्य न दृश्यते नाटक वह विधा है जिसमें विश्व की सारी कला सारे शास्त्र सारा ज्ञान जहाँ पर एक साथ प्रयोग कर लिया जाता है बढ़ई पने का काम भी किया जाएगा यहाँ पर लोहार पने का काम भी किया जाएगा यहाँ पर रंगमंच की सज्जा करने के लिए यहाँ पर राज मजदूर की भी आवश्यकता पड़ेगी संगीतकार की भी आवश्यकता पड़ेगी श्रृंगार की भी कला की भी चित्रकारी की कौन सी विद्या है जिसका रंगमंच के लिए प्रयोग नहीं किया जाए किसी वस्तु को मंचित करने के लिए सारी कला सारी विद्या सारे योग सारा ज्ञान जितना भी दर्शन उन सारे दर्शन का ज्ञान हो तब जाकर के वह उपासना तत्व का ज्ञान हो तब जाकर के श्री रास बिहारी की ये लीला कहीं प्रस्तुत की जा सकती है और जो करते हैं वे धन्य हैं धन उनकी महिमा अपूर्व होकर के विराजमान उनकी प्रशंसा उनकी जो निधि उनके हृदय में जो भाव है उस भाव की जितनी वंदना की जाए वो वंदनी होकर के ही विराजमान जिसको वे इतने संभाव को संग में लेकर के प्रस्तुत करते हैं हम लोग तो केवल कथा के माध्यम से हमारे पास में तो कोई दूसरा साधन नहीं है केवल वाणी का साधन है वाणी के माध्यम से उसको कुछ प्रस्तुत करते हैं परंतु ये उसको दृश्य बना करके प्रस्तुत करते हैं ये परम परम बंदनीय होकर के विराजमान है श्री प्रियालाल उस समय अत्यंत अत्यंत प्रसन्न हुए सारे जितने भी सम आ, आ, नर्तक गण उन्होंने प्रियालाल के श्री चरणारिंद में आकर के प्रणाम की और जो प्रणाम की श्री प्रियालाल बोले बोले आज तुमने मेरी रसलीला का मुझे दर्शन कराया मैं अत्यंत अत्यंत प्रसन्न हूं हम तुमको जो चाहिए वो बरदान मांग लो सारी सखीगणों ने बरदान मांगा क्या बोले युगल सरकार की सेवा साधन का फल साधन ही है सेवा अपने आप में ही फल है श्री हरराय चरण उन्होंने पुष्टि तत्त्व निरूपण उनका एक ग्रंथ है और उसमें निरूपण किया पुष्ट मार्ग किसे कहेंगे बोले जहां पर साधन ही साध्य होकर के विराजमान हो उसका नाम है पुष्ट मार्ग ये रागानुगा मार्ग वो मार्ग है जहाँ साधन अलग सिद्धि अलग ये दो अलग अलग वस्तु तो नहीं है साधन ही जहाँ साध्य होकर के विराजमान हमने आपकी जो सेवा की ये सेवा ही हमको प्राप्त होती रहे सेवा का फल सेवा ही है और कोई दूसरी वस्तु नहीं है श्री प्रियालाल उस समय अपूर्व दीपावली जो है उनकी शोभा का दर्शन कर रहे हैं सर्वत्र श्रीमद यमुना पुलिन के ऊपर दीप जो रंग महल उनमें सर्वत्र दीप श्री कुंज मंदिर जो हैं उनमें सब जगह दीप दीपों की अपूर्व शोभा दीप है तो फिर कहीं द्यूत लीला भी दीपावली जहां पर विराजमान श्री परसों के कथा प्रसंग में ये दिग्दर्शन कहीं संकेत किया था कि जब साधक अनुगत्य ग्रहण करता है तो उसे सेवा सुख की प्राप्ति होती है जब रसिक रसिकजनों का संग प्राप्त होता है और रसिकों के संग में वो सम्मिलित हो जाता है तब उसे उत्साह सुख की प्राप्ति होती है महावाणी जी का पहला सुख है सेवा सुख दूसरा सुख है उत्साह सुख तीसरा सुख है सूरज सुख जब वह त्याग करके विराजमान होता है निस्वार्थ का त्याग करके विराजमान होता है तब जाकर के का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है सूरज सुख से भी में जो प्रेम विराजमान है उस प्रेम के तत्व का ज्ञान साधक को तब होगा अर्थात सहज सुख का अनुभव तब होगा जबकि वह सठता का त्याग करके विराजमान हो तो षठता त्याग करने पर तब सही सुख की प्राप्ति होती है षठता का त्याग तात्पर्य है कि निज सुख भगवत सेवा के अतिरिक्त कोई दूसरे सुख को चाहना, उसका नाम ही है षठता भोग मोक्ष की भी अभिलाषा इनका भी त्याग करके यही सठता है भोग की अभिलाषा मोक्ष की अभिलाषा ये सब शक्ता है अपने सुख को विचार करना ये सब शक्ता है इनका त्याग करके जब विराजमान होता है तब उसे सहज सुख की या प्रेम के तत्व जो सहज प्रेम है वो सहज प्रेम की प्राप्ति होती है और अंत में सर्व समन्वय करने के लिए कि जितने भी शास्त्र जितने भी तत्व उन सब का समन्वय सर्वोत्तम रूप में कहाँ हैं सर्वोत्तम यदि कोई परा वस्तु है पर वस्तु है तो वह पर वस्तु श्री प्रिया लाल का या विलास ही है इस सिद्धांत को जानने के लिए फिर सिद्धांत सुख में वह अपने सारे ज्ञान को श्री प्रियालाल के श्री चरणारिंद में समर्पित करके उस सहज सेवा सुख को ही प्रधान रूप से मानते हुए प्रियालाल को सहज सुख और स्वरत सुख उत्साह सुख प्रदान करते हुए श्री प्रिया लाल की सेवा करते हुए वह विराजमान होता है तो ये जितनी भी सखीगण यह सखीगण कभी सहचरियों के अग्रवर्तिनियों की अभिलाषाओं को प्राप्त करके उनके हृदय में यदि दीपावली कहीं उत्साह की वर्षोत्सवों को मनाने की भी अभिलाषा उत्पन्न हो तो यहां पर जिस वर्षोत्सव को मनाने की जब अभिलाषा हो वह वर्षोत्सव उसी समय उपस्थित हो जाए नित्यलीला में भी दीपावली आ जाए और नित्यलीला में भी दीपावली की सखियों की इच्छा के अनुसार वहां पर भी दीपावली की अपूर्व शोभा सामने प्रकट हो जाए श्री प्रियालाल विशेष रूप से जब चौपड़ पांसी खेलने के लिए बैठे उस समय चौपड़ पांसी खेलते हुए श्री श्याम सुंदर रोट भी करें रूमठ भी करें बेईमानी भी करें श्री सखीगण उस समय श्याम सुंदर की रोट को रोकती हुई विराजमान हो कभी सोलह कौड़ी का जो खेल है उस सोलह कौड़ी के खेल के द्वारा खेलें और उसमें खेल के जो नियम के चित्त आएगी तो किसका और पट्टा आएगा तो किसका श्री प्रियालाल यदि बदल बदल करके खेलें कभी लाल जी चित्त कौड़ी जो है उनको लगे कभी प्रिया जी चित्त को स्वयं ले लें पत्तकोड़ी को पट्टकौड़ी को श्री लालजी को प्रदान करें बदल करके भी खेलें, प्रिया प्रिया जी के सामने तो ये हारते ही हारते जी के आगे इनकी चले ही नहीं अंत में हारते हारते हुई विराजमान हैं, चाहे चौपड़ खेल लें तो हारे सारे आभूषण धीरे धीरे सब छिन जाए सब हार जाए यदि यदि ये चौपड़ के खेल को खेलते हुए खेलें जब कुछ नहीं बचे तब सखी रस की भीनी हुई परम रसीली है सखी हैं करें रसीली बात और श्रीप्रियालाल को रसीली बात करके रस में ही प्रवृत्त कराती हुई वहां पर श्रीप्रियालाल के अंग उनको ही दाप पर लगवा दें कभी प्यारे के अधर को दाप पर लगाया जाए कभी प्यारी के कपोल जो हैं उनको दाप के ऊपर लगाया जाए कभी उनके चरण जो है उनको दाव के ऊपर लगाया जाए कभी श्याम सुंदर अपने मस्तक को दाव के ऊपर लगाते हुए विराजमान हो और हार जाए तो श्री प्रिया के चरणों में अपने मस्तक को झुकाते हुए विराजमान हो इस प्रकार श्री प्रिया इनके आनंद पूर्वक खेल रसी लो सोरही बिब मन को सो रही का जो खेल है 16 कौड़ियों का जो खेलने खेल है उसको प्रकट करते हुए विराजमान हो श्याम जब हारने लगे बार बार तो कहें कि प्यारी जो मैंने विषम अंक लिए थे विषम अंक मुझे फल नहीं रहे हैं अब मैं पूरा लूंगा ऊना नहीं लूंगा यदि श्याम पूरा अंक लेने लगे कि 16 डाली जा रही है इन सोलह कौड़ियों में जितनी पूरा अंक आया यदि जीता और विषम संख्या आई तो तुम जीते श्री श्याम सुंदर चाहे कैसे भी कर ले कभी ऊना ले तब भी हारे और पूरा ले तब भी प्रिया जी के सामने तो हारना ही है यहां पर रस की रीति ऐसी कि जो हारे वो भी जीते और जो जीते वो भी हार करके ही विराजमान हो ये जीत हार इसमें सब समान हो करके ही विराजमान है यहां पर जीत हार दोनों द्यूत सकत श्री उज्जवल दिन मणि में वर्णन किया गया कि द्यूत सकत पान विधौ पणिक करते दूत में जहां पर पान का को दाप के ऊपर लगाया गया जो जीतेगा वह को प्राप्त करेगा यह दाप पर लगाया गया श्याम कभी जीत भी जाए तो श्री श्याम एक बार सकल पान विधाउट विधि करते एक बार पान करने की अनुमति प्राप्त थी एक पान को दाप पर लगाया गया परंतु तो श्री श्याम दो बार श्री अधरामृत को का आस्वादन करना चाहें तो श्री किशोरी जो क्रोधित हो जाए और क्रोधित होकर के श्याम सुंदर को भुजा से बांध लें अब बताओ इसमें कौन हारा कौन जीता यहां हारने वाला भी जीतता है और जीतने वाला भी जीत करके ही विराजमान होता है सब सखी का आनंद पूर्वक शहन भोग श्री प्रियालाल को अरोगाती हैं बिहारी करके ब्यालु करके श्री प्रियालाल आनंद पूर्वक विराजमान होते हैं सब सखीगण उस समय सुंदर दुग्ध जो हैं उनका पान करा रही हैं प्रियालाल आनंद पूर्वक सुवर्ण कटोरा में सुगंधित जो दुग्ध उसको ग्रहण करके विराजमान हैं सखीगण आपकी शैन आरती करती हैं रसनिध सैन आरती की जय नरक, नरक छवि जीवन जी जय निरक करके शोभित हो रही हैं श्री किशोरी जी ने उस समय सखियों को आदेश प्रदान किया श्री विदग्ध माधव में किशोरी किशोरी जो आदेश दे रही हैं श्री किशोरी ललता जी को के रचाए बकुल कुरबर किनय शयना साधमाध्वीक पात्रम प्रिय सहचरी अद्य श्लाघ्यता कौशलम बोले अरि सखी आज निकुंज रंग मंदिर की ऐसी सुंदर रचना कर कि श्री प्यारे जिस समय निकुंज मंदिर में पधारें उस समय तेरी कुशलता तेरी कलात्मकता की श्री श्याम सुंदर प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके अरी सखी रचय बकुल पुष्प तोरणम केल कुंजे केल कुंज में बकुल पुष्पों के द्वारा सुंदर तोरण जो हैं उन तोरण द्वारों की रचना कर मरविंदई तल्प मिंदी वरेणों कहीं अरविंद और कहीं इंदीवर जो नीला कमल है उसका नाम है इंदीवर जो लाल कमल है उसका नाम है अरविंद जो गुलाबी कमल है उसका नाम है सरोज जो श्वेत कमल है उसका नाम है पुंडरिक तो कहीं पुंडरिक के द्वारा कहीं सरोज के द्वारा कहीं अरविंद के द्वारा कहीं इंदीवर के द्वारा श्री सखीगण श्री प्रियालाल इनके लिए सुंदर कुसुम शैया रचित करते हुए विराजमान हैं जिसमें कमल के कोष को निकाल करके कोमल जो पंखुड़ी है, उन कुशेशयो के द्वारा ही सुंदर जो शैया है उस शैया की श्री प्रियालाल ने प्रियालाल के लिए सखीगणों ने उस समय रचना की है श्री किशोरी जी आदेश दे रही हैं कि कुर वर मरविंदी वरिणो अरविंद इंदिवर इनके द्वारा सुंदर तल्प की पुष्प की रचना कर उपनय साध साधमाध्वीक पात्रम शैया के पास में सुंदर झारी की भर करके तू स्थापित कर सहचरि हरे अद्य श्लाघ्यताम कौशलम ते सखी श्री हरि तेरे कौशल की श्लाघा करते हुए ही विराजमान हो श्री सखीगण उस समय निकुंज मंदिर की अपूर्व से रचना कर रही हैं श्री प्रियालाल दोनों आकर के श्री शैया भवन में विराजमान हुए और सखीगण उस समय प्रियालाल की प्रीति को बढ़ाने के लिए उस जल्दी से इनको नींद आ जाए उसके लिए विभिन्न श्री ललता जी मधुर स्वर में बीन बजा रही हैं पुष्ट मार्ग में शयन की सेवा में बीन ही बजती है पखावज नहीं बजती। है श्री प्रिया लाल की आंखों में जहाँ नींद विराजमान है वहाँ रस्मई सेवा में फिर बहुत ज्यादा हो हल्ले का संगीत नहीं वहाँ पर जो ध्वनि है वो ध्वनि भी अत्यंत अत्यंत मध्यम होकर के विराज में बोलवृंडावन बिहारी लाल की श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गो श्री प्रियालाल इनकी जितनी भी सहचरी गण वे सब मंजरी स्वरूप में ही सेवा करती हुई आनंदपुरक सखी रूप में मंजरी रूप में सेवा करती हुई विराजमान श्री नवोत्तम ठाकुर महाशय प्रार्थना कर रहे हैं कि अनुगत सखीजन कौरिब शासन कब वह अवसर होगा कि सखीगण मुझ नव दासी को डाटेंगे मेरा अनुशासन करेंगे यहां अभिलाषा की जा रही है कि हमें फटकार मिले हमको डाट मिले जो निकुंज मंदिर में पहुंच गए हैं, उनमें कोई सेवा में कमी रहेगी क्या उनमें कोई न्यूनता नहीं है पंत जान बुझ करके लीला शक्ति इन नव दासी जो नई दासी पहुंची हैं, इन नई दासियों से कोई न कोई त्रुटि करवा लेती है और जब त्रुटि होती है तो श्री ललता जी डांटती हैं, भले शहन का समय है और इस समय ये बजे बजने नू पहन करके छम छम करती हुई चली आई है चलो तार क्या श्री प्रिया लाल की नींद खुल जाएगी उतार क्या इस समय शयन में, में बजते हुए आभूषण ही पहनते हैं इस समय जो धीमे मंद्र स्वर जिन में हो संगीत जिन में बहुत हल्का संगीत विराजमान हो ऐसे आभूषण उनको धारण करके आ और उस समय अनुगत सखी जन सखीजन कब वो अवसर होगा कि मुझे अनुगत को ये सखी सखीगण जो अग्रवर्ती गण है वो हमारा शासन करती हुई विराजमान होंगी यहाँ पर अनुशासन हो जाए कृपा और प्रशंसा हो जाए उपेक्षा ये रस की रीति बड़ी अद्भुत है जहां पर सब इस प्रेम साम्राज्य की रीति उल्टी यहां पर जो धर्म है वो हो जाए अधर्म अधर्म हो जाए धर्म हमारे पूर्व पुरुष बड़े श्री रसकोत्तम सिंह जी गदाधर भट्ट जी के पुत्र रहे दो श्री बल्लभ जी और रसकोत्तम सिंह जी बल्लभ रसिंग जी के अनेक माझ प्रसिद्ध हैं उनकी सुंदर पदरचना प्रसिद्ध हैं और वाणीकार हैं वे बल्लभ रसिंग जी उनकी वाणी प्रकाशित हो चुकी है और श्री रसको जी उन्होंने प्रेम पत्तनम नाम करके बड़ा सुंदर ग्रंथ लिखा जिस प्रेम पत्तन में श्री श्याम सुंदर की मधुर मेचक उनकी दो प्रियाएं हैं नीति और प्रीति श्याम ने नीति से सारे अधिकार को लेकर के प्रीति को प्रदान कर दिए और प्रीति के हाथ में जब अधिकार आए अर्थात के हाथ में जब अधिकार आए मर्यादा का त्याग करके रागमार्ग के अधिकार में जब सारे राज्य अधिकार आए तो श्री नीति प्रीति नाम करके जो रानी उन्होंने नीति के द्वारा चलाई गई जितनी भी विधि है उन सबों को पलट दिया और कह दिया आज से धर्म हो जाएगा अधर्म अधर्म हो जाएगा धर्म आय से अपमान को कहा जाएगा सम्मान सम्मान को कहा जाएगा अपमान आय से लाभ को कहा जाएगा हानि और हानि को कहा जाएगा लाभ तो ये प्रेम रूपी नगर की रीति जो है वो ही अद्भुत है जहां पर दंभ क्रोध मान इनकी प्रशंसा की जाएगी और जहां पर ऐश्वर्य वंदना उनकी निंदा की जाएगी ऐश्वर्य वंदना नहीं होगी यहाँ पर रस ही वंदना हो करके विराजमान होगी बड़ी सुंदरता वे हैं कि प्रिया यदि मान करती हैं तो मान ही सबसे बड़ी सेवा हो जाए प्रिया यदि मान करी, करे करे भर्सन वेदस्तुति हईते हरे मोर मन प्रिया यदि श्याम सुंदर की भर्सना करे तो वो ऐसी हो जाए जिसके आगे वेदस्तुति भी छोटी हो जाए सखीगण प्रियालाल को शयन कराने के लिए उस समय आनंदपूर्वक श्री विभिन्न पहेली उनको पूछती हैं बीन में अपूर्व से गायन कर रही हैं और जब प्रिया के नयनों में नींद आ जाए उस समय श्री प्रिया के चरणों को पलोटती हुई श्री सखीगण आनंदपूर्वक उस समय पधारें सब कह रही हैं बिहार कीजिए जिये हे बिहारिन सुखपूर्वक शयन करें आनंदपूर्वक शिवप्रिया लाल को सुनाए शयन कराए जब प्रेम अपूर्व उद्दामता को प्राप्त हो उस समय संकोच नहीं जहाँ प्रेम वृद्धि को प्राप्त नहीं है तब तक सखियों से संकोच फिर इसके बाद में संकोच नहीं श्री अष्टपहल श्री मोहन मंदिर उसमें आठ द्वार मुख्य द्वार जो हैं चारों दिशाओं में उनमें आंगन है आंगनों के उप, बाहर चारों दिशाओं में सिंहासन लगे हुए हैं कल्प महल के ऊपर अपूर्व से सुशोभित हो रहा है जो आठों पहल उन आठों पहलों में सेवा की आठ कुंज आठ सेवा कुंज जो हैं वे विराजमान हैं एक एक द्वार के ऊपर पर्दा पड़े हुए हैं श्री प्रियालाल अंदर श्री विराजमान हैं जो मंजरीगण लघुदासीगण उनसे संकोच नहीं है वे पंखा करती हुई विराजमान हैं श्री सखीगण जिन गवाक्षों में सुंदर वृंदावन की लता विराजमान हैं उन गवाक्ष रंध्र से एक एक द्वार के दोनों ओर दो दो खिड़की जो है वो गवाक्ष विराजमान हैं उन खिड़कियों में गवाक्ष में लता रंध्र के द्वारा श्री प्रिया की अपूर्व शयन सो शोभा माधुरी का आनंदपूर्वक दर्शन करते हुए विराजमान और अपने नयनों को सफल करते हुए विराजमान इन सखियों को जो सुख विराजमान हैं ऐसा सुख और किसी दूसरे को विराजमान नहीं है सुख फूली आनंद लता सरस महमही प्रेम रसक सहेलिन के सदा रस बरसही नित नेम ये रसक सहेसल सड़ी आज उस प्रेम का आस्वादन करती हुई निरंतर निरंतर विराजमान ये जो निकुंज का विलास ये बहुत गूढ़ और श्री महावाणी जी के अंत में भी सेवा सुख के अंत में भी इस बात को कहा कि हीन श्रद्धा नास्तिक हरिधर्म विमुख जो हों उनसे इस महारस को कभी भी मत कहना कभी इस रस की कोई अनुभूति साधक के हृदय में आ जाए तो उसको छिपा करके रखना उसको कभी प्रकट मत करना ये का रस पायो कहू और राखो भुस में शाम यदि जैसे तैसे बड़े साधन के बाद में बड़ी कृपा के बाद में कोई एक बूंद रस कभी किसी को मिले और हाय उसने उस रस को कहीं मुंह से कह दिया ये कह दिया हमको ये अनुभूति हुई हमको ये अनुभूति हुई तो वो बिल्कुल वैसी ही बात होगी कि बूंदक रस पायो कहूं राखो भूस में शांत जैसे किसी को रस मिले और फिर वो उस रस की बूंद को में डाल दे फिर भूस भूस को कितना भी कूट लो फिर वह रस निकाला नहीं जा सकता है भूसे में रस मिल गया तो मिल गया फिर वह निकाला नहीं जा सकता है इसलिए कभी कोई तनिक सी भी अनुभूति हो साधक को उसे अपने हृदय में परम परम छिपा कर के रखनी चाहिए रसकों का अनुगत्य ग्रहण करते हुए इस रस का सदा आस्वादन लेना चाहिए ये रस तो दो वस्तु जिनके पास में हैं, वे इसका आस्वादन करेंगे एक तो भाव और एक स्वरूप उस स्वरूप में उस भाव के द्वारा इस रस का आस्वादन करें या रस गोपनीय होकर के ही सर्वदा विराजमान है ये कहा कि नास्तिक हरिधर्म बहिर्मुख हो तिनसो यह जस महारस कहो सुनो जिनको कभी मत कहना कभी मत कहना कहो सुनो जिनको बिना एक अन्य उपासक इसका वर्णन करना चाहिए अनन्य उपासकों के सामने हू में यह भाव सखी वृंदावन वास ये जिन्होंने वृंदावन वास किया हो रज का आश्रय ग्रहण किया हो निरंतर निरतर नाम का आश्रय ग्रहण करने से जिनके चित्त निर्मल हो गए हो ऐसे निर्मल चित्त होने पर फिर इस रस का नाम का आश्रय ग्रहण करके हूं इस रस का आश्रय ग्रहण किया जाए श्री हरिप्रिया पद पद्म को मन मधुकर जिनकीन सोई शबते श्रेष्ठ हैं और सवै हीन जिन्होंने अपने चित्त को प्रिया के चरणों का मन मधुकर बना लिया वे ही श्रेष्ठ हैं और सबहीन हैं इसलिए रसकों की परिभाषा यह है कि अपने निस्वार्थ को जो छोड़ करके विराजमान वे ही इस रस के अधिकारी हैं कुल मिलाकर के बात यह कि इस रस का आस्वादन ग्रहण करने के लिए दो वस्तुओं को सर्वदा संभाल करके रखना है एक अपना स्वरूप और एक अपना भाव स्वरूप और भाव प्राप्त करने पर जो आस्वादन की प्राप्ति हो वह आस्वादन भी गोपनीय है रसिक जनों का हित करने के लिए रसिक जनों की प्रीति और उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए रसिक जनों के सामने इसका यदि किया जाए तो रसिक जनों की कृपा की प्राप्ति होगी इन सखियों की शी चरणार्थिंद की बलिहारी करते हुए अंत में इस प्रसंग को ये जो सेवा यहाँ आठ दिन की चली उस आठ दिन की इस अष्टकालीन सेवा को यहाँ विश्राम प्रदान करते हुए ये ही प्रार्थना कर रहे हैं कि हो निज सखियन की बलिहारी जुगल प्रीत अनुरूप जिनहिक के जीवन यह सदारी श्री जुगल ही जिनके जीवन है नयनन है पान करत दिन नेत्रों के माध्यम से इस रस का हम निरंतर निरंतर दिन माने प्रतिदिन पान करें तेह रस में रहे लीन सही नकत पल अंतर पलकने अंतर इस रूप का कब वह अवसर हो कि पलक का अंतर हो तब भी व्याकुलता उत्पन्न हो जाए जैसे जल में मीन छिन्न छिन्न नवल प्रिया सुख चाहत श्री प्रिया जो हैं उन प्रिया के सुख की ही अभिलाषा करें प्रिया लाल के नवल प्रिया के नवल मानी श्याम सुंदर और प्रिया इनके सुख की अभिलाषा ही करें और न मन का चुभावत श्री हित ध्रुव जी विधि रुचि प्यारी मन श्री किशोरी के हृदय में जैसी रुचि हो तिहि तिहि भाँक लड़ावत इसी प्रकार लाल लड़ाते हुए निरंतर निरंतर विराजमान हो श्री प्रिया लाल की ये मानसी लीला मानसी सेवा करने के निमित्त यहाँ जो इस रस का करने का बाल प्रयास किया गया लीला अनंत है और जब तक साधन चित्त अत्यंत निर्मल नहीं तब तक उस लीला के गायन श्रवण करने की सामर्थ्य नहीं गायन करने की सामर्थ्य हम में तो बिल्कुल भी नहीं श्री किशोरी जी ये कृपा करें कि चित्त की शुद्धि प्राप्त होकर के श्री इस लीला का जो रस वह हृदय में कहीं स्फुरित हो अनेक त्रुटि बनी होंगी अनेक रस आभास बने होंगे यहाँ संतगण कृपा करके पधारे जिन संतगणों ने कृपा करके ये दर्शन दिए और इस बाल भाषित को भी श्रवण किया और इसमें सुधार करके उन्होंने जो रस ग्रहण किया उससे किंचित यदि उनको सुख की प्राप्ति हो तो अपने प्रयास को सार्थक करके मानेंगे जो त्रुटि बनी है वो एक जीव की है कृष्ण लीला में कोई त्रुटि नहीं है सर्वाशरत काव्य कथा रसाश्रया श्री कृष्ण लीला तो परम रसमय होकर के ही विराजमान कृष्ण लीला में कोई त्रुटि नहीं है जो भी त्रुटि है वो इस व्यक्ति की है इस बालक की है रसिकजन सब महापुरुषजन कृपा करेंगे अनु, अनुग्रह करेंगे श्री प्रिया के सेवा सुख जो बड़ों ने प्रदान किया वो सेवा सुख निरंतर निरंतर अविच्छिन्न होकर के श्री मदन मोहन लाल की सेवा आनंदपूर्वक करते रहें और उनके इस अष्टकालीन लीला का आस्वादन करते हुए विराजमान हों श्री मदन मोहन लाल अपनी हमारे माथे जो श्री स्वरूप विराजमान हैं श्री मदन मोहन जी उनकी सेवा निरंतर निरंतर बनी रहे और वो सेवा अविच्छिन्न रूप से चलती रहे ऐसी सब भक्तगण आनंदपूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें कृपा प्रदान करें बोलो लाल की ये लीला का जो क्रम है भैया मैं वही कहने वाला था भैया कह रहे हैं उसे। आ, कल श्री नारायण जी यहां पर जिनके जन्मोत्सव के शतवार्षिक उत्सव के ऊपर यह आयोजन किया जा रहा है जिनके सुखार्थ जिनकी प्रीत्यर्थ उन श्री राधा और श्री भाईजी उनके विषय में सबसे ज़्यादा अधिकारी विद्वान हमारे यहाँ पर हैं श्री नारायण जी और कल इस समय का समय खाली है आज तो अष्टकालीन लीला का जो वर्णन था वो पूरा हो गया कल का ये समय जो खाली है परंतु ये खाली नहीं है कल इसी प्रकार से जैसे आप नित्य नौ बजे पर आते हैं इसी प्रकार कल पधारें और कल आपको श्री आ, राधा बाबा महाराज के श्री भाई जी के विषय में और जितने भी रसिक और श्रीमद वृन्दावन इस रसलीला के विषय में भी श्री नारायण जी यहाँ पर कल प्रवचन देंगे अभी जो सूचना है और विशेष रूप से इस विषय में श्री भैया बता रहे हैं श्री कुंज विहारी जी स्वामी जी तो उन जी के को, उन को जै जै श्री श्री जी। के के को को को सूचनाओं आप सुनेंगे। जय जय श्री श्री राधे उन्होंने तक से सब बता करके सब, हम सब आभारी हैं और में श्री महाराज जी इस एक ऐसे चर्चा तो था। तो कर सकते हैं। सभी दिन पर किसी को करने का दिया गया था प्रथम पर भोजन करेंगे उसके बाद जो भी चरम स्पर्श करता है और कल परम तुज बाबू परम तुज बाबा परम तुज महाराज जी ठाकुर जी के पापा स्वामी श्री नारायण दास जी के द्वारा बड़ी मधुर संस्कार चर्चाएं का साढ़े नौ बजे से पाता है यहाँ सोच सकते हैं सबसे दुर्वेदन है कर्मिला आज की लीला उत्सव है छह बजे से है तो उसमें भी समस्या बढ़ा रहेंगे और निवेदन ये रहेगा कि आप जो आगे आए हैं आगे बैठे पीछे आए पीछे बैठे उस व्यवस्था आशीर्वाद दो। मैं तो आपके चरणों में रहने वाला हूँ उल्टी बात हम कहा रह पाएंगे फिर <laughs> <laughs> जी की सेवा के लिए कीविता जी की तरफ से है दास की तरफ से है <laughs> सेवा के तैयार <laughs> ये सही है ये सही है कल भी समझ नहीं पाए थे पूछा ना बता दिया